उसने की थोड़ा माइक पास में कर लीजिए जैसे आप आपने कहा कि चाहते कुछ हैं करते कुछ हैं और होता कुछ और है तो जैसे मैं एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ तो जिसके लिए मैंने गाड़ी बनी और गाड़ी को ईंधन लगता है तो ईंधन के रूप में मैंने मुझे पेट्रोल दिया और लेकिन उस पेट्रोल के बदले में उसने मुझे एक जगह से दूसरी जगह तो पहुँचा दिया लेकिन उसने पर्यावरण का नुकसान भी किया और मेरा खुद का भी नुकसान किया लेकिन मैं और रिसर्च हुई इस चीज़ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने पे तो हाइड्रोजन फ्यूल आया तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आप जा भी सकते हैं और पर्यावरण को कुछ नुकसान ही होगा तो क्योंकि उसका जो बाय प्रोडक्ट आता है वो पानी होता है जो कि पीने में भी उपयोग कर सकते हैं तो जो मैं चाहता था एक जगह से दूसरी जगह जाना वो तो कार मैंने पूरा संपूर्ण कर लिया बढ़िया ये सब तक पहुँचा प्रश्न ये बोलना इसमें दिक्कत क्या है हम चाहते थे कुछ किया कोई दिक्कतें आ गई फर्दर रिसर्च किया कुछ आगे बढ़े कुछ आगे बढ़े इस प्रकार से हम तो कोई एक जगह पहुंच गए अब हाइड्रोजन फ्यूल आ गया और अब तो वो कारें कार्यूशन भी नहीं करेंगी तो हमको लग रहा है कि तो सही हो गया इसमें क्या गलत हो गया कितने लोग इनके साथ है वर्मा जी के साथ बहुत सारे लोग इनके साथ बहुत बढ़िया भैया आपकी लाइक बड़ी हुई है अगर सब लोग साथ चलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा सब चीज़ों को ठीक ठीक समझ पाएंगे ठीक है क्योंकि ये इनका जो प्रश्न का आज है आपका आज इनका कल आपका भी हो सकता था तो आज अगर इनका प्रश्न आ गया तो आज आप उसको समझिए आदिकाल से मानव में एक जगह जहाँ रहता है उससे अधिक जगह को जानने की आवश्यकता रही ही है मानव में कल्पनाशीलता है तो ये आवश्यकता पहले दिन वाले आदमी की भी थी और आज की भी आवश्यकता है एक जहां रहता है उससे आजू बाजू क्या है धरती क्या है इसको जानना चाहता है, ठीक जो जाना आना है देखिए कोई भी प्रश्न में कल एक बात की थी यदि क्यों का उत्तर नहीं होता है तो हम इस उत्तर के अभाव में जितना भी दौड़ेंगे समस्याएं ही हमारे हाथ में आती है तो पहले दिन के आदमी को भी कहीं जाना है प्रश्न ये था कि क्यों जाना है इसका उत्तर उस दिन भी होना चाहिए था और इसका उत्तर आज भी होना चाहिए उस दिन भी उत्तर नहीं हुआ तो जो कुछ भी हमने किया उससे जो परिणाम आया प्रॉब्लम ही हो रही है आज भी यदि इसका उत्तर नहीं है तो भी प्रॉब्लम ही आने वाली है ये भी समझ लेते हैं तो क्यों का उत्तर होना जिंदगी के प्रयोजन को समझना कि हम जिंदा क्यों हैं मैं मानव क्यों हूं मेरा रोल क्या है मेरा दायित्व तो क्या है मेरे ड्यूटीज क्या है मेरे कर्तव्य क्या है इसको ठीक ठीक समझना ही कुल मिलाकर समझना कह रहे हैं अगर इसका उत्तर पहले दिन भी नहीं हुआ तो वो तब भी ज़रूरत थी और आज भी इसकी ज़रूरत उतनी ही है इसमें कोई कमी नहीं है एक छोटी सी कहानी मैं कर देता हूँ उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज़ है काल से आदमी जहाँ रहता है उससे आगे पीछे चार किलोमीटर दस किलोमीटर बीस किलोमीटर जाता ही है पानी लेने जाता है है ना खाना लेने जाता है फल लेने जाता है लकड़ी लेने जाता है और लौट के आता है तो पेड़ दुखाते हैं एक छोटी सी समस्या इसको उस दिन ठीक से नहीं समझा गया तो इसका उपाय हम अभी तक नहीं कर पाए कैसे कैसे चीजें बढ़ी वो आप ठीक से समझ सकते हैं एक छोटी सी समस्या एक निश्चित दूरी से अधिक जाने आने पर है ना थकान होती शरीर में पेर दर्द होता है तो ये एक छोटा सा निराकरण हमको करना था उसका पहला शुरुआत कहां से था कि क्यों जाना है कितना जाना है इसको हम तय नहीं कर पाए तब क्या निकल गया थक गया भाई तो क्या करें क्या करें सोचते रहे सोचते रहे कई दिन तक सोचते रहे कोई उपाय हाथ नहीं आया हमारे में से कोई एक आदमी एक सब कल्पनाशील दो है कल्पनाशील तो दौड़ाते हैं क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं और दौड़ाई उन्होंने और एक जानवर पकड़ के ले आए <laughs> क्या पकड़ के ले आए घोड़ा <laughs> किसी ने कल्पना करके देखा देखा कि इसकी पीठ तो इतनी अच्छी है मजबूत है इसमें बैठ सकते हैं इसको ट्रेन किया जा सकता है नहीं किया जा सकता कुछ प्रयोग करके देखे कई जानवर को प्रयोग करके देखा होगा उनमें से कोई जानवर ट्रेन होने लायक था ट्रेनिंग कर दिया और घोड़े पर बैठ के लोगों को दिखाया टुक टुक टुक टुक टुक देखो कैसे चलते हैं सब लोग ऐसे देख रहे हैं शिविर ही हो रहा था वो भी जैसे शिविर लग रहा ना वैसे शिविर और मानव जाति को ऐसा लगा कि एकदम उपाय मिल गया यार घोड़ा लाओ और चल दो क्या हो गया ऐसा लगा लहर आ गई कि हम तो विकसित हो गए जी अब मानो कि सभी समस्याओं का हल खोज लिया गया जाने आने की समस्या से मुक्ति हो गई घोड़ा आ गया और घोड़े में बैठ के लोग ट्रेनिंग लेने लगे ले ले ट्रेनिंग लेके घोड़ा पाने लगे अब धीरे धीरे धीरे हर घर में घोड़े हो गए स्वाभाविक से बात है सुविधा के मामले में यदि ऐसा रिसर्च हुआ तो सुविधा में काम करेंगे करेंगे लेकिन अभी देखिए एक समस्या का हल पाने जाते अनेकों समस्या को दावा दे रहे हम ये क्या हो रहा है ये समझ क्या कमी है ये समझ में कमी के अभाव में यदि जो भी कुछ समस्याओं का हम निराकरण करने जाते हैं एक्चुअली निराकरण नहीं होता है समस्याएं मल्टीफोल्ड बढ़ जाती हैं अब प्रॉब्लम क्या हो गया पहले कहीं जाते आते थे तो अपने लिए दाना पानी लेके जाना पड़ता था इतना सा अब जाओ साथ में तो घोड़े के लिए भी दाना पानी लेके जाओ काम बढ़ा या घटा काम बढ़ गया अब जिसका मेहमान जा रहे हैं जिसके मेहमान जा रहे हैं वो भी बेचारा आपको खाना पानी खिलाया और आपके घोड़े को बांधने की जगह रखे यहाँ आपको घोड़ा बांधिए और उसके लिए भी चना चूरी जो भी देना है उसको भी दो उसका भी काम बड़ा है घटा और साथ में दुर्घटना हो रही है घोड़े गए कभी मन हो गया गिरा देना चाहिए हाट पाँव टूट गए टंगड़ी टूट गई वो अलग कहानी तो क्या कभी कहीं जाना नहीं चाहिए कुछ साधन चाहिए नहीं क्या मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ लेकिन अभी हम समझ के अभाव में कोई काम करते हैं एक समस्या का हल पाने जाते हैं कई समस्या घर बैठाए बुला लेते हैं अब ये कहानी होगी जी फिर से घर में भी चुक चुक है ना चालू हो गई चिक चिक क्या चिक चिक चालू हो गई हमको भी जाना है पापा हमको भी जाना मम्मी हमको भी जाना है बेटा ये घोड़े पे कितने बिठाओ तो तुरंत एक और समस्या की घोड़े पे बिठाएं कैसे है ना तो बड़ी रिसर्च होती रही रिसर्च होती रही बहुत दिन बाद एक बन गई घोड़ा गाड़ी विक्टोरिया नंबर दो पुराने लोग बताएंगे नया तो नहीं बताएंगे मैं बता ही नहीं ये विक्टोरिया नंबर दो क्या है हाँ मैं भी देखा था तो विक्टोरिया नंबर दो सौ बन गई अब क्या होगा? गया शान की सवारी बच्चे से बैठे हैं हाय हेलो करें तकिए लगे हैं लैंप लगे हैं और ये सब बढ़िया लगा लोग जा रहे हैं पूरा परिवार एक साथ जा सकता है है ना एक सुविधा मिल गई जाना क्यों है ये तो अभी उत्तर हुआ ही नहीं है क्यों से तो कर रहे हैं क्योंकि क्यों प्रश्न लगाते से हमारे को लगाना पड़ता है कि आखिर मैं क्यों हूँ मैं बोल क्यों रहा हूँ है ना क्यों तो काफ़ी गहरे में घुस है ना तो क्यों से भागते रहते हैं और बस मन में आ गया है मनमानी जिसे सुबह कोई पूछ रहा था मन में आ गया जाना है तो चलो भाई चल है अब पूरा परिवार जाने लगा तो समस्या बढ़ी है घटी बढ़ गई भैया ये हकीकत की कहानी है है ना समस्या कई गुना बढ़ गई क्या समस्या बढ़ गई रोड छोटी पड़ने लगी और जिसको देखो वो घोड़ा और घोड़ा गाड़ी खरीदना शुरू कर दी क्योंकि जिंदगी की सफलता क्या हो गई अब घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ने का मतलब है ना पीछे जाने का मतलब पैदल, पैदल। आगे बढ़ने का मतलब घोड़ा और आगे बढ़ने का मतलब घोड़ा गाड़ी घोड़ा गाड़ी का मतलब उसमें और लग्जरी क्या तो पूरे घोड़ा गाड़ी में तकिए वकी लैंप वैम्प सोने के लैंप लगे ये लगे वो लगे है ना एक, एक, एक आदमी गेट खोलेगा फिर एक आदमी चढ़ेगा टोपी पहन के हाथ ग्लोव लोस पहन के सब देखते रहते आप है ना तो आपको लगा आगे बढ़ने का तो मतलब सिर्फ घोड़ा गाड़ी अब पूरी मान जाती दौड़ रही दौड़ते दौड़ते क्या कोई जो आधुनिक शहर है जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने सब जगह घोड़ा गाड़ी हर आदमी घोड़ा गाड़ी खरीद रहा है अब एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई क्या प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि शहर में अब गलियां कम पड़ने लगी जगह जगह लोग घोड़े और घोड़े गाड़ी खड़े करके अंदर मेहमानों से मिलने चले जाएं बाहर ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया तब तब उस शहर में पहली बार एक ऑफिस खुला पहला एक ऑफिस खोला गया लंदन में क्या ऑफ़िस खोला गया कि इन घोड़ा गाड़ियों के बारे में कुछ करना पड़ेगा भाई इस नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम सो द फर्स्ट ऑफिस इनोग्रेटेड देर है ना उसका नाम पड़ा आर ऑफिस उसका क्या काम था उसका ये काम था कि हर घोड़े गाड़ी के ऊपर नंबर डालो उसका रजिस्टर में नाम लिखो रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन करो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है एक रजिस्टर में एक आदमी का नाम लिखो रामलाल, एड्रेस फलाना फलाना फलाना और घोड़ा गाड़ी का नंबर 203। सौ तीन सो so दैट कभी भी अगर दो नंबर की गाड़ी के मिलेगी तो पकड़ेंगे उसको किसकी एक तो उसका कॉन्टेक्ट एड्रेस लिखो तुरंत बोल सके ताकि इसको हटाओ भाई ये करो वो करो कुछ पार्किंग वार्किंग जमाओ एक नया अब एक ऑफिस खुल गया उसका नाम क्या हो गया आरटीओ. अब अब ओलादे जो पैदा हो रही थी पहले क्या हो रही थी औलादों को बच्चे सब माँ बाप सिखा रहे थे तो देखो बेटा बड़ा होकर तुमको भी एक बड़ी घोड़ा गाड़ी लेनी है लेकिन अब उसमें ऐड ऑन हो गया बेटा बड़ा होकर तुमको आर ऑफिस में काम करना है अब जो धरती पर पे बच्चे पैदा होने लगे थे उनका लक्ष्य बदल गया अब प्राकृतिक लक्ष्य नहीं रहेगा अब लक्ष्य क्या हो गया बड़ा होके एक दिन नाम कमाना है और तुमको आर ऑफिस में पैदा होना है अब बच्चे उसके लिए पढ़ाई करना शुरू कर दिया आर ऑफिस में कैसे जाएंगे जबकि आर टी ओ है क्या चीज़ है वो एक प्रकार का हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज़म है एक काम हम करते हैं उसमें चार समस्या खड़ा करते हैं फिर उसको सॉल्व करने जाते हैं चार करते हैं फिर उसको सॉल्व करने जाते हैं चार करते हैं इस प्रकार से मल्टीफोल्ड प्रॉब्लम बढ़ाते जाते हैं और उसी उलझ के हम रह गए हैं कहीं क्योंकि पहले दिन उत्तर हो जाना चाहिए था कि क्यों जाना है जाना कितना जाना है ना ये अगर हम समझ नहीं पाए उसको बिना उत्तर किए हम चल दिए तो अभी यहाँ पहुँचे यहाँ पहुँचने के बाद क्या हो गया अब शहर में सारा प्रेरणा शिक्षा आगे बढ़ने का मतलब आरटीओ में एजेंट कैसे बन जाए आरटीओ में अफसर कैसे बन जाए चलता रहा लोगों ने एक और काम किया कि अपने घोड़े के लिए दाना पानी की व्यवस्था तो कर ली क्या कर ली दाना पानी लेके जाते लेकिन घोड़े के साथ एक व्यवस्था नहीं हो सकती है घोड़े में संवेदना कंट्रोल नहीं होती जब जहाँ पोटी आई जहां सुस पट से कर देता है अब पूरे शहर में क्या हो गया है ना गंदगी फैलना शुरू हो गई जगह जगह घोड़े की लीद बदबू आ रही दुर्गंध आ रही है, लोग अब कैसे जिए ठीक है ना घोड़ा गाड़ी सबको चाहिए किसी को मना करो मैंने भी लिया तुमने भी लिया किसको मना करें अब घोड़े के लिए जगह जगह घोड़े को सी ट्रेनिंग करके देखा कि तू जाके टॉयलेट में पोटी कर लेकर लेकिन वो मानने को तैयार नहीं अगर वो मान लेता तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती लेकिन वो माना नहीं क्योंकि उसका आचरण निश्चित है घोड़े का आचरण क्या निश्चित है उसमें संवेदना का कंट्रोल नहीं हो सकता तो इसलिए संवेदना कंट्रोल नहीं कर पाता जहां पोटी है वहां कर देता है अब अब मांग उठने लगी जनता की कि भैया ये तो बड़ी नरक नर्कतुल्य जिंदगी है जिंदगी में कुछ सुख चाहिए और सुख समझ में नहीं आया तो सुविधाओं को सुख मान लिया तो ये मानने लगे कि भैया ये तो घोड़ा गाड़ी का लीज जब तक हटेगा नहीं तब तक हम सुखी होंगे एक नया ऑफिस खुला पहली बार उसका नाम था नगर निगम अब बच्चे जो पैदा होने लगे प्राकृतिक रूप से उनके लक्ष्य बदल गए अब नगर निगम में उनको कार्यकर्ता बना अधिकारी बनना ये करना वो करना और लोग सोच रहे हैं पैदा इसीलिए हुए क्या यार जिंदगी क्या चीज है ये हमारा काम इतना ही है पूरे रोड पर लोग लगे हुए हैं घोड़ा लीड करते जाए पीछे से साफ़ करते जाओ है ना अब ये समझ भी ना रहे कि आखिर ज़िंदगी चल क्या रही है कहा के लिए पैदा हुए थे यही सब काम है एक नया ऑफिस हो गया नया बोर्ड लग गया लोग देख रहे हैं ये क्या हो गया कुछ शायद कुछ बढ़ गया हो गया कुछ म्यूनसिपल्टी कॉरपोरेशन खुल गई उसका कोई चेयरमैन बन गया वहाँ अलग प्रॉब्लम है कौन चेयरमैन बनेगा नहीं बनेगा उसकी अलग कॉम्प्लिकेशन है मैं इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन एट टाइम बता भी नहीं सकता आपको पूरा सीवियस में निकल जाएगा तो मल्टी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं कि कौन उसका सीएमओ बनेगा कौन उसका वो बनेगा मेयर मेयर बन भी गए तो मेयर के सामने आए दिन दंगे फसाद चक्का जाम हो रहा है क्योंकि कोई आदमी ये चाहता नहीं है कौन चाहता है कहां से लाए आदमी है ना अपनी तो धुलती नहीं है अब घोड़े की कौन धोता है बेटे तो <laughs> बड़ा संकट अब बड़े संकट में चल रहे हैं मेयर हर दिन बेचारे का जीना आराम है ना रात दिन उसके घर में चक्का जाम और उसके सपने में एक ही दुश्मन उसका घोड़ा गाड़ी बड़ा परेशान क्या किया जाए एक तरफ उसको मेयर बनना अच्छा लगता है लेकिन बार बार जो हल्ला करते लोग हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं हुई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ हाय हाय अब मैनेजमेंट ये सब मैनेजमेंट ही चालू जाते एक रॉन्ग डायरेक्शन पकड़ते तो कितना मैनेजमेंट करना पड़ता देख लीजिए पूरा मैनेजमेंट में स्ट्रगल चल रहा है सब दुनिया भर का झंझट चल रहा है इसी बीच में कोई दूसरी कंट्री में कोई एक आदमी वहाँ भी सभी चल रहा है परेशान लोग वहाँ एक आदमी कुछ कुछ कर रहा है लेब में कुछ कुछ समझ में नहीं रहा है क्या करना है क्यों करना है उसके बाद भी उत्तर नहीं है क्यों करना उसका उत्तर नहीं उसने क्या किया उसने कुछ एक मशीन बना ली बड़ी इंटरेस्टिंग बात अखबार छपने लगे ठीक है ना उसने एक मशीन बनाई उसका नाम था एंजिन जर्मन में जर्मनी में और लंदन में ये सब कहानी हो रही ठीक मेयर साहब सुबह उठे रात भर उनको वो हाई हाई सुनाई देता घोड़े का पहियाँ को दिखाई देता अखबार पढ़ने से चाय पीते समय देखा कि एक आदमी ने जर्मन में कोई एक मशीन बनाई जो ऐसे गोल गोल घूमती रहती है जैसे ये घूमती हुई चीज़ और ये घूमती हुई पहियाँ दोनों उनको को ध्यान में आया तुरंत जिसने वो मशीन बने उसको पता नहीं इसका करना क्या है क्यों बने उसके पास भी उत्तर नहीं है इसका बना के बैठ गया ठीक उधर से उसने चिट्ठी लिखी कि क्या भैया आपने एक मशीन बना ली बहुत अच्छी बात है हमने सुना वो लीद नहीं करती है है न उसका तो प्रॉब्लम सिर्फ लीज दी है तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि घोड़ा हटा के ये इंजन बिठा सकते हैं क्या उसको भी काम मिल गया उसको तो कोई काम था ही नहीं बना के बैठा हुआ था करे क्या इसका तो भैया घोड़े हट गए और इंजन लग गए जिस दिन पहली बार इंजन लगे तो लगा वाह अब तो स्वर्ग आई गया अब तो क्या आ गया स्वर्ग आ गया है ना स्वर्ग आ गया जी अब इंजिन फटाफट घोड़े है ना रिजेक्ट होना शुरू हो गए इंजन लगना शुरू हो गए आज इंजन लगते लगते हमारे घोड़ा गाड़ी में सब इतने बड़े बड़े इंजन लगे गए पावरफुल एक से एक पावरफुल आज हमारे लिए सर्वाधिक संकट क्या बना हुआ है कि आज हमारे अपने जो घर के लोग हैं जो भी नन्हे मुन्ने प्यारे जो भी हैं हरे भरे लाल पीले वो यदि घर से बाहर निकल के जा रहे हैं तो वापस लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी गारंटी है किसी के पास आज आप हाइड्रोजन फूल भी ले आओ जो कि आप बोल रहे हो कि कोई गलती नहीं कर रहे हैं यदि हम खुद ही गलती कर रहे हैं तो वो गलती ही करेगा अभी इसको थोड़ा डिटेल में और जांचने की ज़रूरत है तो ये समझ में आ गया कि वो समस्या को उसी समय हम ठीक से समझ के निराकरण कर सकते थे समस्या का हल समाधान ही है केवल क्यों जाना कितना जाना है यदि पहले से निश्चित हो जाए समझ में आ जाए तो शायद हम सही दिशा पकड़ सकते थे आज हमारे सामने दुनिया में जो सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है जितना सेकेंड वर्ल्ड वार में आदमी नहीं मरता मरा कुल उससे अधिक आदमी हर साल रोड एक्सीडेंट में मरते हैं और गाड़ियों की स्पीड बढ़ती जा रही है, दुर्घटनाओं की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, पॉल्यूशन कंट्रोल कर लेको तो एक्सीडेंट का क्या करोगे है ना आप कितनी रोड बनाकर आप ये तय कर पाओगे कि रोड का साइज ठीक है आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में आपके मोहल्ले में जब सिंगल लेन या डबल लेन रोड थी तो जिस दिन फोर लेन की बात हुई आपको लोग इतना छोड़ा रोड वो बनने में दो साल लगे दो साल में तो पता चला कि गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि फोर लेन सिंगल लेन जैसे हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको इस प्रकार से कभी हम पूरा कर ही नहीं सकते हैं आप कितनी गाड़ियाँ कितना स्पीड कितना रोड बनाओगे जिससे कि हम संतुलन पूर्वक जी पाएंगे इसको कभी भी इस विधि से तय किया जा सकता है क्या हाँ या ना नहीं किया जा सकता अभी सबसे एडवांस रिसर्च आपको बता देते हैं सबसे एडवांस रिसर्च होगी कि आप पानी से इंजिन चलेंगे कैसे चलेंगे पानी से इंजिन बना चुके हैं अपन ये क्या करता है पानी से इंजन कैसे सकता है ऐसा लगता है ना बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होगा देखिए आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं कि हम अगर जब तक भ्रमित रहेंगे एक छोटी गलती से हम बड़ी गलती करने वाले हैं अब तक धरती पर एक बूंद भी पानी को ना हम बना पाए थे ना बिगाड़ पाए थे क्योंकि पानी करीब करीब ढाई अरब साल पहले जब भी वो धरती में कोई घटना घटी मेरे को जो सुना मैंने उसके आधार पर बता रहा उसका कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है लेकिन ये बात सच है कि ये जानकारी में आया ही हुआ है कि काफी पहले ये पानी एक धरती पे एक बार घटित हुआ हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक मॉलिक्यूल सिंथेसिस हो गया और एक पानी नाम की घटना घटी और तब से लगाकर जितना पानी था जितना लीटर जितना ग्राम उसमें से कुछ भी एक ग्राम एक लीटर भी अपन कम नहीं कर पाए है ना ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि तालाब का पानी निकाल के कुएं में डाल दिए कुएँ का पानी निकाल के हवा में उड़ा दिए नदियाँ सुखा दी समुद्र का पानी निकाल के बर्फ बन गया बर्फ का पानी निकाल के समुद्र में चला गया पानी का असंतुलन हो गया पानी गंदा हो गया इतना जरूर हमने किया पानी का एक भी बूंद हम अभी तक नष्ट नहीं कर पाए थे इसलिए कुल पानी धरती पर जो था वो अरबों साल से उतना का उतना बना हुआ है अब ये जो आ गया पानी से चलने वाला इंजन, बहुत आधुनिक इंजिन अब ये क्या करता है इसमें आप पानी डालोगे और यदि आपने एक लीटर पानी आपने जला दिया उसका मतलब हो गया धरती पर सदा सदा के लिए आपने एक लीटर पानी और लोग बड़ी तारीफ कर ता, रहे हैं कि विज्ञान हमको एक नए युग में ले जा रहा है सच में एक नया युग है जहाँ से अब पानी ख़त्म ही हो जाएगा आज तो पानी है गंदा बंदा आप छान पीन के आर ओ लगा के कुछ कुछ करके आप पी लेते हो क्योंकि पानी की एक बूंद भी आप नष्ट नहीं कर सकते थे अब ये जो इंजन आएगा ये क्या करेगा ये उसी में से है ना ऑक्सीजन को अलग करेगा हाइड्रोजन को अलग करता है हाइड्रोजन सबसे जलने वाली चीज़ और ऑक्सीजन जलाने वाली चीज़ वही ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन को जलाएगी और उस प्रकार से बिल्कुल कोई पॉल्यूशन नहीं होगा और पानी आप खत्म करना शुरू कर दें कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम कितनी अच्छी रिसर्च हो रही है पहले दिन ही समझ में नहीं आया कि क्यों जीना है कैसे जीना है कैसे जीने का उत्तर चाहिए जब तक क्यों जीने का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक कोई सुख होता ही नहीं है कई लोग पूछ रहे हैं सुख क्या चीज है है ना तो उसको हम ठीक से अभी समझेंगे तो क्यों जीना और कैसे जीने का उत्तर हर एक बालक को एक आयु में समझ में आ जाए जिससे वो प्रॉब्लम फ्री होके जी सके विचार में कोई प्रॉब्लम नहीं व्यवहार में कोई प्रॉब्लम नहीं कार्य में कोई प्रॉब्लम नहीं समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं हम सब क्यों और कैसे का उत्तर यदि ठीक ठीक पकड़ पाए का दूसरा भाषा में एक बात किया था कि मानव का एक निश्चित आचरण है मानव का एक निश्चित रोल है यदि इस रोल को हम समझ पाते हैं तो हम सदा सदा प्रॉब्लम फ्री हो जी सकते हैं ठीक ये उत्तर तो उस दिन में होना था कितना दूर जाना है क्यों जाना है है ना जहां पर आप पैदा हो क्या हुआ धरती पर्याप्त नहीं आपके लिए क्या वहाँ पर हवा नहीं है पर्याप्त तो पानी नहीं है पर्याप्त तो खाना नहीं पर्याप्त तो अभी खा खा के हमारा पेट नहीं भरा मतलब शरीर का पेट तो भर गया मन का पेट नहीं भरा तो खा से तरप खाने से तृप्ति नहीं हो तो होती यहाँ वहाँ जाके खाना चाहते हैं ज़्यादातर तो आना जाना हमारा खाने के लिए है ना कहते बड़ी बड़ी बातें हैं करते तो उतना ही है चाहते अच्छा है करते घटिया हैं एक आदमी चला गया अमेरिका उसके घर में बड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है रो रहेगा रहे लोग है ना बच्चे समझ नहीं पा रहे माँ समझा रही कि बेटा मत जा फिर भी वो जा रहे और अगर बात करेंगे तो क्या कितना अच्छा भाषा का प्रयोग होगा इतना अच्छा भाषा का प्रयोग करियर फ्यूचर डेवलपमेंट है ना ये सब भाषा का प्रयोग किया जाएगा छोटे छोटे बच्चे नहीं समझ पा रहे कि क्या प्रॉब्लम है एक घर में ऐसे ही चल रहा था हम भी खड़े थे हमने वो छोटे बच्चे को बताया चिंता मत कर तुम्हारे मामा पापा जो जा रहे हैं ना काई के लिए जा रहे हैं पता है इनके इनका यहाँ पेट नहीं भरता उसको बड़ा खराब लगा कितना घटिया बात बताया आपने बेटा को नहीं बेटा को तुरंत समझ में आ गया तो उसने पूछा क्यों नहीं मैंने कहा इनके पेट में एक छेद है वो तो सबके है, है ना? तो बहुत सारा तो आना जाना हमारा किस कारण से हम समझ नहीं पा रहे हमारे जिंदगी में कोई रस नहीं है कोई समझ में नहीं आ रही चीजें चीजें पकड़ में नहीं आ रही बोर हो रहे इस बोरियत को दूर करने के लिए कहीं के, के भाग रहे हैं तो अभी सेशन में हम लोग आप तैयार हो जाइए या अभी तक हम सुख को क्या मानते आए उसी पे हम अभी बातें करेंगे आखिर में सुख क्या है इसको भी समझेंगे जी हाँ जी सवाल बताइए एक क्वेश्चन इसी से है थोड़ा हम्म बताइए बताइए बताइए बताइए भैया ये, ये जैसे पता चल जाए अगर कि क्यों जाना है हाँ और कितना जाना है हम्म तब क्या सोचे कि कौन सा वाहन होना चाहिए ठीक बात पहले वाहन के बारे में बता दो तो आप निकल लोगे क्योंकि okay, आपको निकलने की जल्दी है पहले आपको क्यों जाना है क्यों जीना है ये बता देता हूँ हाँ क्या लगता है वाहन क्यों यूज करना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जिंदगी को कैसे जीना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है पहले क्या महत्व का है जिंदगी क्या है ये तो समझ में आना चाहिए आना चाहिए ना लेकिन वाहन पहले समझ में आना चाहिए नहीं नहीं जिंदगी समझ में आ गई आ गई अगर आ गई अगर आगे तर उसके बाद भी जब भी आएगी जब भी बता देंगे आव... <laughs> आवश्यकता होगी कहीं जाने की मैं मैं कहां मना कर रहा हूं आपको बुलाया ना? है ना आवश्यकता तो है ही ठीक चलिए और कोई आप दादा कुछ कहना चाह रहे थे तो ये जो आपका सी के एच का जो इक्वेशन है चाहत करना और होना वाह वाह आप भी इंजीनियर निकले सी CKH. CKH में जो गैप्स वो चाहने के बीच में समझने की ना तो तो समझ पाए, कि चाहते क्या हैं, तो उसके अनुसार है जी। समझ के कारण वगरा वगरा। या। पर ये भी सच है की वो कुछ गलती ही होती है एक हाथ से होती नहीं चाहे मैं खड्डा भरना चाहूँ दूसरे हाथ का कैसे हाँ आप इस भ्रम को जरा सुल जाइए आपका आशा यही है कि गलती पहले कौन ठीक करे हाँ तो आप अपना काम करें सामने वाला दूसरा अपना काम करेगा अभी हमको अपना रोल समझ में आए बार बार ये बात कही जा रही है हमको अपना रोल समझ में आए हम तुरंत दूसरे को उसका रोल समझाना चाहते हैं पिताजी को अपना रोल समझ में आए वो अपना रोल पूरा करे बेटे जी को अपना रोल समझ में आए दोनों का रोल एक ही होना जरूरी है दोनों का अलग अलग रोल हो जाएगा तो काम कैसे चलेगा तब तो तब तो वो एक है, सही एक होता है गल, गलती माने एक होता है है ना ये बात समझ में आती है? जैसे यहां पर कल कहा था कि एक बालक होता है एक बालक को देखिए बालक जहां पर किशोर युवा प्रोढ़ वृद्ध रहते हैं उनके साथ वह सहमत रहता है कि असहमत रहता है मां बाप जहां रहते हैं वह बच्चा उसके चार फीट की दूरी में रहता है खुश रहता है कि नहीं रहता है वो ये पूछता है कि मेरे को यहां क्यों ले आए तो प्राकृतिक विधि से वो हार्मनी में है प्रकृति पद डिजाइन क्या है वह हार्मनी में है एक मिनट इसको पूरा कर ले वह हारमनी में है उम्र बढ़ने से उमर बढ़ने से किशोर होने पर उसके अंदर कोई प्रश्न खड़े हो रहे हैं यदि इन प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर हो जाता तो किशोर भी युवा प्रोढ़ के साथ अलाइन हो सकता है इनका उत्तर ठीक हो जाने के बाद युवा प्रोढ़ और वृद्ध के साथ अलाइन हो सकता है और यदि ठीक से अलाइनमेंट बैठता है तो एक समय बाद जो वृद्ध हैं वो अपने युवा से किशोर से सहमत हो सकते हैं आज देखिए आज बहुत सारे वृद्ध हैं हमारे बीच में बैठे हो सकते हैं वो अपने अपने बच्चों के साथ सहमत नहीं है अरे कभी याद करो कोई एक दिन यह था जब आपके बच्चे आप जो करते थे उसमें वो सहमत थे आज आपके बच्चे वैसा नहीं कर पा रहे हैं जिसमें कि आप सहमत हो पाओ एक बात यदि वैसा कर भी पा रहे हैं तो आपकी योग्यता नहीं कि आप सहमत हो पाओ तो कहने की हारमोनी की कमी है है ना प्राकृतिक विधि से तो मानव मानव का एक ये पूरा एजेंडा है मैं ही बालक हूं मैं किशोर होता हूँ मैं ही युवा होता हूँ मैं प्रौढ़ होता हूँ मैं वृद्ध होता हूं यदि मैं किशोर हूँ और युवा प्रौढ़ से सहमत नहीं हूं इसका मतलब मैं अपने आने वाले भविष्य से सहमत हूँ हाँ यदि यदि ऐसा नहीं है तो मैं अपने आने वाले भविष्य से सहमत हूँ हाँ या ना यदि ये मैं वृद्ध हूँ प्रौढ़ हूँ यदि मैं अपने युवा किशोर बालकों से यदि सहमत नहीं हो पा रहा हूँ तो क्या मैं अपनी आने वाली पीढ़ी या भविष्य से सहमत हूँ तो किशोर युवा का भविष्य क्या है वृद्ध हो न और वृद्ध का भविष्य क्या है अभी देखिए कहाँ पर ये सिम्पनी है प्राकृतिक विधि देखिए यहाँ पर बहुत सारे माँ बाप आए हैं बच्चों को एक इधर भरला है एक इधर ले चले आए दोनों बच्चे भी यहीं घूम रहे वो कोई प्रश्न नहीं कर रहे कहाँ ले आए मम्मी उनको लगता है कि जहाँ ये जो संबंध है ये हमारे लिए पर्याप्त है ठीक उनका उनकी तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पर्याप्त है या नहीं आपके लिए ठीक आपके मन में उनको लेकर चिंता उनके मन में आपको लेकर चिंता नहीं है अभी ठीक इसका मतलब है कि एक उम्र में आपको जो प्रश्न आए थे उसके उत्तर आपको नहीं मिले हैं इसकी चिंता आपको सता रही है कि जब इनके प्रश्न आएंगे तो मेरे इसका उत्तर करने में योग्य नहीं हो इस प्रकार से ये हमारे अंदर डीरेलमेंट हो रहे हैं तो बात दूसरों को समझाने की नहीं है बार बार कह रहे हैं बात पहले अपने में ठीक से सेटल होने की जरूरत है कि क्या मैं मानव को ठीक से समझ पा रहा हूँ मानव में चार आयाम होते हैं पाँच परिस्थितियाँ होती हैं ये पाँच तरह की अवस्थाएँ होती हैं ये स्त्री पुरुष होता है रंग नस्ल होता है क्या इसको मैं ठीक ठीक समझ पा रहा हूँ यदि इसको मैं ठीक ठीक समझ पाता हूँ मानव का विस्तृत अध्ययन होता है तो हमारे को क्यों जीना है कैसे जीना है क्या उत्तर आता है ये पहले जरूरत मेरी अपनी है भाई थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपका कोई दूसरा आदमी भी है हम सब यदि यहाँ दूसरे आदमी के लिए समझ रहे हैं तो पहला आदमी लाओ कहाँ है और यदि हम पहले आदमी के लिए समझ रहे हैं तो दूसरा आदमी नाम की कोई चीज है ही नहीं ये हमारे अंदर वही लाल मुँह कब बैठा हुआ है है ना तो इसको बहुत ठीक से समझिए यदि आपको समझ में आ जाएगा तो किसी को भी समझ में आ सकता है है ना यहाँ पर कोई बात तोड़ने की नहीं है यहाँ पर जोड़ने की बात है अभी हम टूटे हुए जी रहे हैं ये बता रहे हैं टूटे हुए जी रहे हैं टूटे टूटने का आधार ये बता रहे हैं इतनी सब जगह टूटे हुए हम सेगमेंटेड है ठीक है बात भैया इधर अभी जो आपने जाने की बात की थी जैसे एक जगह से दूसरे जाने का सवाल इंसान के सामने खड़ा हो गया हाँ तो ऐसी चीज़ें या जितनी भी चीज़ें हैं कि कि कोई आवश्यकता मानव के सामने खड़ी हुई तो उसका समाधान करने की कोशिश की तो ऐसे जितनी भी चीज़ें इंसान ने समाधान के रूप में खोजनी शुरू की तो बाद में उसका कॉन्सिक्वेंसिस आया मतलब yes. पहले जो उसने फर्स्ट स्टेप जब भी उठाया तो लगा कि ये कुछ हमने सही कर लिया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसिस हमें बाद में पता चले तो ऐसा मतलब मानव के के साथ ही क्यों हुआ कि जैसे आपने कल बताया था कि तीन चीज़ें हैं अभी जो जानवर है या पदार्थ है या प्राण है वो सब बाय डिफॉल्ट हारमनी में हैं तो मानवीय एक ऐसा क्यों हुआ कि वो हारमनी में नहीं है या आप कहें कि उम्र के पैदा होने के साथ वो हारमनी में है आ, बड़े होने के बाद में वो हारमोनी में नहीं है ऐसा क्यों है जबकि जानवर गाय तो उसने बंदर को, इंसान को इंसान ने देखा मानव को क्यूँ ऐसा समझने की कोशिश हुई बंदर ने जबकि किसी को नहीं देखा वो अपने आचरण में है एक बात बहुत अच्छी बात है कल भी इसका उत्तर किया था वो हो सकता है कल नया नया दिन था तो नहीं पकड़ पाया कल ये कहा कि मानव ये धरती पर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है ये सभी इकाइयां जो है वो कर्म करने में परतंत्र और फल भोगने में परतंत्र है मानव एक विकसित इकाई है और विकसित होने का मतलब हमारे हाथ पैर विकसित हो गया ऐसा नहीं है विकसित होने का जो सबसे बड़ा भाग है वो मानव में इमेजिनेशन पावर है अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है समझने की शक्ति है एक कल्पनाशीलता है कल्पनाशीलता एक हमारे एक ब्यूटी है जो एडॉन फीचर है जो मानव के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि इस प्रकृति में जो कुछ भी विकास हो रहा है वो सब स्वतंत्रता के लिए हो रहा है। तो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मानव को मानव पैदा हुआ है ना मानव मानव पैदा हुआ इस पूरे प्रकृति में और उसमें एक एड ऑन फीचर आ गया इमेजिनेशन अब अब अगला स्टेप क्या होना है पीछे स्टेप नहीं होगा कि हम जानवर जैसे जी लें वो पर्याप्त नहीं है अगले स्टेप पर जाना पड़ेगा इस इमेजिनेशन में जो रियलिटी हैं जो लॉ के रूप में है नियम के रूप में हैं है ना उस उनका अध्ययन करते हैं तो हमारी इमेजिनेशन में सच्चाई बैठती है जैसे आप रोड पे गाड़ी चलाते हो एक प्रकार का एक हमने एक इमेजिनेशन में बिठा लिया कि आप लेफ्ट से चलोगे आने वाला राइट से चलेगा तो दुर्घटनाएं कम होती है। जब आप गाड़ी चलाते हो तो ये इमेजिनेशन में आपके बना रहता है यदि कोई भी इस इस इमेजिनेशन को छू चूक, चूक जाएगा तो रॉन्ग साइड जाता टक्कर टक्कर हो जाती ठीक इसी प्रकार से प्रकृति में मानव के जीने का एक निश्चित नियम है और मानव स्वतंत्र इकाई है सोचने समझने की ताकत है शिक्षा मानव को ही अनिवार्य है एजुकेशन मानव को ही चाहिए गाय को नहीं चाहिए एजुकेशन का वो दम है जो मानव में इस स्वतंत्रता के लिए काम कर सके तो हाँ वही ना देखिए आपको कल्पनाशीलता मिली है ओहो आपको हाथ मिला है तो इस हाथ से कुछ काम करने का प्रोग्राम है कल्पनाशीलता मिली है तो कल्पनाशीलता का सदुपयोग करने की बात है जो हमको मिला है हमको मां मिली है तो मां को समझने की जरूरत है हमको और कुछ को नहीं मिला हमारे को दो आंख है तो हमको दो आंख को समझने की जरूरत है आप यह कह सकते हो कि हमारे को दो किडनी दी हुई है एक ही लीवर क्यों है ऐसा प्रश्न खड़ा होना यह तर्क है या कुतर्क है यह तर्क है या कुतर्क है तर्क है कु तर्क है, है हमारे को दो अगर किडनी प्राकृतिक विधि से मिली है और एक लीवर मिला है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि दो किडनी किस प्रकार फंक्शन करती है इसलिए दो क्या आवश्यकता है किस प्रकार एक लीवर ही पर्याप्त है ठीक तो पहले हमारी इमेजिनेशन को कहाँ लगाने की कोशिश करनी है हमको व्हाट द रियलिटी इज रियलिटी नाम की कोई चीज़ सच्चाई अस्तित्व में है या नहीं है क्या लगता है अस्तित्व में सच्चाई या अस्तित्व झूठा है सच्चाई है हम अस्तित्व में पैदा हुए हैं हमारा भी कोई अस्तित्व है ये भी सच्चाई है इस सच्चाई को समझना अब हमारे पास जो भी कल्पनाशीलता है इसको प्रयोग करना है इस इस प्रयोग को करने के लिए एजुकेशन एक बड़ा टूल है ठीक है जो जिसमें कि एजुकेशन अभी फेल है ना एजुकेशन को लिटरेसी के काम कर पाया कुछ अच्छी भाषा हमको सिखा दिया कुछ टेक्नोलॉजी का काम कर दिया कुछ यंत्र, यंत्र बन गए लेकिन अगर हम देखेंगे तो आदमी को जीने का क्यों जीना है इसका उत्तर नहीं दे पाए इसका उत्तर नहीं दे पाए तो अब क्या हुआ अब प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर कल्पना चलता है उसका सदुपयोग करना है करना है या नहीं करना है प्राकृतिक रूप से आपका शरीर है इसका सदुपयोग करना है कि नहीं करना है प्राकृतिक रूप से आपकी माँ है आपके साथ तो माँ के साथ आपको संबंधपूर्वक जीना है कि नहीं जीना है भाई के साथ जीना है कि नहीं जीना है और भी दुनिया है देश दुनिया उनके साथ भी संबंधपूर्वक जीना है या नहीं जीना उतनी ही बात है इसको सदुपयोग करना है तो ये बात अगर हमको समझ में आ जाए वंस फॉर ऑल सेटल होती है हम विकसित इकाई हैं विकसित हैं लेकिन कल्पनाशील ले है हमारे को ये बताना पड़ता है कि तुम्हारा तुम्हारा ताकत क्या है तुम्हारा यूज़ क्या है ये एजुकेशन का काम है और ये बताएगा कौन मेरे बताने से आप थोड़ी मानोगे तो एजुकेशन इन सच ए वे दैट यू कैन वेरीफाई ऑन योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ऑन ऑन योर ओन आप एक्सपेरिमेंट आप खुद इसको पहचान कर पाएँ जांच पाएँ कि हाँ वाकई में वाकई में ये यही है तक, जगत तक ले जाने का काम है शिक्षा तो एक बार वो समझ में आता है तो उसका उसके शुरुआत कहां से होती है आप पैदा ही क्यों हुए? आप जी क्यों रहे हो? है ना अस्तित्व में आपका रोल क्या अभी क्यों का उत्तर कहां से आएगा? है ना इस पूरा एग्जिस्टेंस एक प्रकार से पूरी कंप्लीट चीज है उसमें मानव भी फिट इन है तो वॉट इज द रोल ऑफ ह्यूमन बींगली आंसर ऑफ यूर क्यों क्यों का आंसर यही होता है तो इसको यदि ठीक ठीक समझते हैं तो तो फिर आगे की बात हमारे को आगे पकड़ में आती है अगर ये सब पकड़ में नहीं आता है तो हम सुख को क्या मानते हैं उसको अभी थोड़ी थोड़ी बात बता देते हैं कई सारे लोगों को लग रहा है कि सुख क्या है यह हमको समझ में नहीं आ रहा है ठीक बात है अभी भ्रमित सुख क्या है किसको हम भ्रमित सुख कहते हैं पहला आहार, निद्रा, भय चार विषय दो रूप रस गंध वैसे ही इनफाइनाइट है क्योंकि ब्रह्म में तो गलतियां हैं गलतियां तो अनंत है लेकिन कुछ कुछ की बात कर देते हैं ध्वनि तीसरा कोई बताए क्या सुख है रूप पद बल धन और देखें नाम और देखें रुचि रुचि बराबर मनोरंजन और देखें सुविधा संग्रह और देखें तो जीत और सामने वाले की हार और देखें तो जन्म मरण से मुक्ति मोक्ष इत्यादि, इत्यादि इत्यादि इत्यादि बड़ी हो सकती है छोटा सा सवाल इधर ऊपर भी है जी ये पहली और दूसरी लाइन में जो पहले भी लिखा था कि भय एक सुख है ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा भय कैसे सुख है एक्चुअली सुख है ही नहीं अब इसका कितना डिटेल करेंगे छोटी सी बात बताते हैं अभी क्या होता है आपको कोई डराता है है ना तो आपको दुख लगता है ठीक तो आप उसका प्रतिक्रिया क्या करते हैं मुझे लोगों से डरना नहीं है बल्कि लोगों ने मेरे से क्या करना चाहिए डरना चाहिए तो आप प्रमोशन पाना चाहते हो आप मोहल्ले में अपना नाम बढ़ाना चाहते हो आप विधायक से मंत्री से दोस्ती करना चाहते हो आप बड़े आदमी को अपने घर बुलाना चाहते हो क्योंकि ये आपको लगता है यही सुख है अब है ना जैसे छोटे बच्चे रहते हैं एक समय बाद घर में चारों तरफ डांट पड़ती रहती है उनको उनको लगता है एक बार बराबर हो जाऊँ बस एक बार कदम कहानी उसके बाद तो मैं किसी की सुनने वाला नहीं कोई डर नहीं मेरे को फिर लगा कि नहीं पैसे नहीं कमा रहा हूँ तो एक बार पैसा कमाना शुरू कर दो उसके बाद हो गया ना यार क्या मान क्या बाप ने क्या भाई ने क्या बहना ठीक तो इस प्रकार से चार विषय पांच संवेदनाएं रूप रस गंध नहीं स्पर्श रूप पदबन नाम रुचि रुचि मनोरंजन ठीक सुविधा संग्रह जीत हार जन्म मरण से मुक्ति ये सबको हम अभी सुख मानते रहते हैं जबकि ऐसे जीने वाले एक से अनंत आदमी आपको दिखेंगे और एक भी आदमी अपने में सुखी होने के प्रमाण को प्रस्तुत नहीं कर सकता है क्योंकि अब सुख का प्रमाण भी पहले समझना पड़ेगा नहीं तो सुख समझ में नहीं आएगा भाई पेन थोड़ा नया दीजिए कल वाले नहीं है ये हाँ जी डार्क नहीं है दिखने राय कल दो पेन लौटाए थे आपको वो कहा गए तो ये ठीक ठीक समझ लेते हैं ये सुख नहीं है नहीं है ऐसा बताने से पहले ये आपको ठीक सी बता दें कि सुख होता है तो उसका प्रमाण क्या है चाहते कुछ करते कुछ इसमें कोई दिक्कत है मिटा दें इसको। कोई भी चीज है अगर है तो उसका कोई प्रमाण होता है क्योंकि वही चीजें समझने में कठिन लगेंगी जिसको अभी तक हमने देखा ही नहीं है जब भी मैं इसके बारे में बात करूंगा आपको सब समझ में आएगा जैसे सुख की बात करूंगा समझ भी नहीं आता बोले भैया ये पकड़ में नहीं आया ये तो पकड़ में आ गया क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो तो दिख रहा है लेकिन इतना भी ध्यान चला जाए कि एक से अनेक अनंत लोग भी यदि ऐसे जी रहे हैं क्या कोई एक आदमी ये चार विषय पूर्वक सुखी हो पाया आपको लगा जरूर कि मेरी थाली में जितना खाना है वो शायद दुख का कारण है तो शायद दूसरे की थाली में जो है वो सुख का कारण हो सकता है तो आपको ऐसा लगा कि दूसरा सुखी हो सकता है लेकिन आप कभी भी ये सब करते समय सुखी नहीं हुए इतना ही हुआ कि ये सब में एक प्रकार का आवेश आया अगर एक लाइन में बोलूं तो ये सब करते समय क्या चीज हो रहा है एक प्रकार का आवेश आवेशक है एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं इसको अभी तक माना जाती आवेश को ही सुख के रूप में पहचानती है क्रिकेट मैच चल रहा है लोग बैठे हैं खेलने वाले भी ऐसे टुकड़ टुकुर खेल रहे हैं देखने वाले धीरे धीरे ऐसे हो गए जैसे ही उसने एक आदमी ने एक बॉल में एक आवेश को पैदा किया क्या किया जोर से चौका-चौका मारा और क्या हुआ गेंद क्या कर दिया उसने उसमें किक मारा एक प्रकार का आवेश जैसे उसने आवेश उसमें किया पूरा स्टेडियम ताली से गुड़गुड़ाने लगा आप घर में बैठे बैठे उठके बैठ गए अब हुआ कुछ क्या हो गया कुछ एक्साइटमेंट इज इक्वल टू सुख अगर एक लाइन में ये बात की जाए तो एक आवेश को पूरा करने के लिए हम जिंदगी लगाते रहते हैं और वो आवेश जितना भी ऊपर ले जाओ वो वापस नीचे आता रहता है खाने को लेकर आवेश आज तो जोरदार पार्टी होने वाली है है ना पार्टी नहीं हुई जब तक तो आपको लगता है कि ये जम के किक होता है कि आज बढ़िया होने वाला है पार्टी होने के बाद वो आवेश धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है अगली पार्टी उससे ज़्यादा बड़ा किक करना पड़ता है इस प्रकार से हर बार पिछली बार से अधिक किक के लिए हम दौड़ते रहते हैं और ये इतने किके खाते रहते हैं जिंदगी भर फिर भी सुख इसी में ढूंढते रहते हैं मैंने एक आखिरी लाइन लिखी है इसमें बीच में बहुत सारी हो सकती है इतने को नहीं लिख रहा हूं यात्राएं टूरिज्म मनोरंजन में आता है ठीक है ना ये बहुत ठीक से समझ में आ जाए क्योंकि ये तो अभी समझ में आ रहा है ये सुख नहीं है ये तो आपको पता ही है मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं ये सुख नहीं है आपको पता है क्योंकि कितने नाम के बाद आप सुखी होते हो आप में से कोई हुआ तो बता दो कितने रूप के साथ कितने पद के साथ कितने बल के साथ कितने धन के साथ आप संबंधपूर्वक जीने की आपको योग्यता आ जाती है समृद्धि पूर्वक जीने की योग्यता आ जाती है सुख एक प्रकार की योग्यता है वो यदि आ जाती हो तो दिखे कहीं पर भी नहीं है जन्म मरण से मुक्ति ये भी एक प्रकार का सुख है जिसको मोक्ष कहा जब हमने ये निष्कर्ष ही बना लिया कि जगह जिंदा रहेंगे जन्म होगा तो दुख रहेगा रहेगा है ना जन्म है तो दुख है मरण है तो दुख है तो फिर एक और एक और थ्योरी आ गई वो ये कह रही कि जन्म मरण दोनों से मुक्त हो जाओ तो सुख दुख से मुक्ति ही मोक्ष है और सुख दुख से मुक्ति ही सुख है ऐसा कह रहे हैं क्या कह रहे हैं सुख दुख से मुक्ति ही मोक्ष है और फाइनली सुख और दुख से मुक्त हो गए तो आप सुखी रहोगे तो सुख दुख से मुक्ति कोई सुख नहीं हो सकता है वो तब कब कह रहे हैं जब हम हार गए ये जिंदगी हमारे समझ में नहीं आई ये संसार हमको माया ही बना रहा तो हमको लगा कि जब पैदा होना और एक से अनेक तक सभी दुखी हैं तो संसार दुखिया है पूरा या संसार में दुखी दुख है और यदि सुखी होना है तो केवल एक मात्र तरीका है कि जन्म और मरण के चक्कर से हम मुक्त हो जाएं, ये एक प्रकार का एक प्रकार का ये आश्वासन है ऐसे कई तरह के आश्वासन को हम टेस्ट करते रहते हैं कोई इसको कर रहा है कोई इसको कर रहा है कोई, इसको रहा है, कोई ने इसको एजेंडा बना रखा है कोई लगा है मेरा नाम ही बढ़ जाए मेरी लाइक्स बढ़ जाएँ कोई लगा है कि जो मेरे रुचियाँ हैं उसको मैं पूरा कर लूँ आज आपकी जो रुचि है कल वो रुचि नहीं रहती है आपकी जिंदगी में खुद देखिए सुख आपको हमेशा चाहिए या कभी कभी चाहिए हमेशा चाहिए कभी कभी चाहिए और आप देखिए जो आपकी रुचि है आज है वो कल नहीं है कितनी बार आपकी रुचियां बदल चुकी है एक समय आपको पेंटिंग में रुचि आई आप सारा पेंटिंग का सामान खरीद के लिए आए है एक पेंटिंग डेढ़ पेंटिंग दो पेंटिंग बनाई फिर वो सामान कहीं पड़ा रह गया और आप बाद में आए तो गिटार खरीद लाए ठीक दो चार गिटार किया हाँ, एक मिनट तो गिटार गिटार अभी थोड़ा टुन, टुन किया और उसके बाद पता लगा कि अब कुकिंग में आपकी रुचि आ गई और कुकिंग में करते करते करते अचानक आपको फिर कोई एक बड़ा पेंटर की पेंटिंग दिखी वापस आपने अपना पेंटिंग का सामान ढूंढा खाए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो आप ये पहचान ही सकते हो कि मनोरंजन और टूरिज्म ये हमारे लिए सुख नहीं है ये हमारे लिए सुख नहीं है आपको ये पता ही होगा काला कुत्ता अच्छा नहीं है सही में अच्छा नहीं आपने भी काला काला ड्रेस पहना है आज कुत्ते से दूर रही बेटा तो ये जैसे टूरिज्म ही है एक प्रकार से आवेश ही है जब पहली बार आप जाने रहते कितना आवेश यस कुछ बढ़िया होगा कुछ बढ़िया होगा है ना अगली बार आप जाते हैं या उसी यात्रा में आप जब लौट रहे थे तब आपके हालत देखो जब आप लौट रहे थे आपके हालत देखो कितनी खतरनाक होती है होती या नहीं होती भाई है ना पहली बार जब पता चलता है कि यार कुछ और भी सुख था टूरिज्म भी कुछ सुख है इतने लोग खुश रहते हैं पति भी खुश पत्नी भी खुश ठीक और बच्चे भी खुश सब खुश है बढ़िया टिकट हो जाए ये हो जाए वो हो जाए ऐसा करते कि नहीं करते और पता लगा कि टिकट भी हो गई और बीच बीच में आवेश आता रहता है क्योंकि आवेश से तो चल ही रहा है टूरिज्म बीच बीच में शिकायतें भी होती रहती है लेकिन उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं करते हैं कि नहीं करते पत्नी ने पहले से बोल दिया देखो दो महीने पहले बता दे रही है गर्मी की छुट्टी में ठीक से जगह लेके जाना पति भी कोशिश कर रहे हैं बताओ तो से कौन सी जगह नहीं मैं नहीं बताऊँगी कोई ऐसी जगह लेके जाना जब बस मेरे को अच्छा लगे अब ये दो महीने इसी सुख के बाहर सहारे निकलने वाले हैं बीच बीच में कई पिक आएंगे जब पत्नी का मना कि कुछ करता कि नहीं करता लेकिन कंट्रोल क्योंकि अभी अपने को एक बड़ा टूर अपने सामने होने वाला है बड़ा टूर का मतलब होता है अभी यहां रह रहे हैं तो बाजू के चार किलोमीटर भी बड़ा टूर है भाई आपके पीछे के कोई सॉकेट हिल रहे डुल रहे हैं हाँ लाइट के जो है जो भी पिन लगा रही थी उनको दबा दो एक बार देखते रहे हो हाँ ये तो अब अगली बार चार किलोमीटर का सुख नहीं है अभी हमारे यहाँ भी टूर्स होते हैं छोटे छोटे बच्चों के चार किलोमीटर में वो इतने खुश रहते हैं जितने आप पहली बार कश्मीर जा खुश थे लेकिन जो यूरोप होया आया उसके लिए अब काश्मीर का कोई सुख नहीं है तो उस प्रकार से बड़े खुश होकर हम चलने चलने की कोशिश करते हैं ठीक और कितना कंट्रोल करते हैं टिकट ट्रेन में टिकट बड़ी मुश्किल से हुआ और जैसे ही ट्रेन में घुसे ट्रेन में घुसे तो बीच में सारी तैयारी हो रही सामान पैक हो रहा है बच्चे बोले मम्मी मैं ये फुटबॉल भी रख लूँ नहीं बेटा फुटबॉल बड़ा है मुस्कुरा के बात करेंगे ना क्रिकेट के बॉल रख लो नहीं, नहीं फुटबॉल खेल अरे क्रिकेट खेल लेना चल क्रिकेट रख ले बच्चे की हर बात मानी जाती है मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है बच्चों को भी लगता है यार कुछ बड़ी चीज हो गई मम्मी तो बदल गई पापा तो बदल गए ये तो कुछ अद्भुत हो गया कार्यक्रम है ना वो भी रप रप अपनी सभी डिमांड रखते चले जाते हैं बीच बीच में मम्मी का मन करता है एक गाल के नीचे लगाए लेकिन कंट्रोल क्या करना है कंट्रोल करके चलते हैं बड़े शान से ताला वाला घर में लगा के ताले को मुंह चिड़ा के निकल जाते हैं कि देख तू तो रे इसी घर में हम तो चले कहा चले सुखी होने के लिए किनके साथ चले उन्हीं के साथ जिनके साथ जिंदगी भर का जन्म बेर, बेर पाल कर रखा हुआ है लेकिन दोनों तीनों चारों कोशिश कर रहे हैं कि सुखी हो जाए ट्रेन में घुसते से पता चला कि ट्रेन की जो सीट है है ना वो वो तो वो वाली नहीं मिली टॉयलेट के बाजू वाली मिली पत्नी का ब, मामला वहीं से शुरू कि क्या इस आदमी को कुछ समझ भी है, नहीं। इसको बार है। लेकिन नहीं, नहीं होता कॉम्प्रोमाइज कर रहा कंट्रोल <laughs> क्या यात्रा शुरू हो गई बच्चे बड़े खुश उनको लगता है सब कुछ रियल हो रहा है उनको नहीं लगता कि अनरियल हो रहा है सब कुछ रियल हो रहा है इधर से निकला एक पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न बच्चे तुरंत पौ, मम्मी पॉपकॉर्न मम्मी पॉपकॉर्न है ना हाँ हाँ बेटी पॉपकॉर्न देना भैया पॉपकॉर्न देना पॉपकॉर्न खाना शुरू बच्चों ने क्या टॉफी टॉफी बच्चे ने पॉपकॉर्न भी खाया नहीं और टॉफी वाला भी टॉफी टॉफी उसके सामने कर रहा है ना बच्चे मम्मी मम्मी टॉफी अब मम्मी के एक बार तो आया कान के नीचे लगाए लेकिन कंट्रोल टॉफी भी दिला दी थोड़ी देर में कुछ आया वो भी दिला दे फिर आया थम्स मम्मी से कंट्रोल नहीं होने का बच्चे समझ गए कि ये ओरिजिनल वाली आप उसके बाद एकदम तुरंत आके सट सट से बैठ जाते हैं, अब कुछ नहीं मांगेंगे वो उनको बीच में भ्रम हो गया था कि सुखी होने का अवसर आ गया कितना कंट्रोल करें ऐसे पूरी यात्रा चलती गई है ना जब पहुंचे तो लगा बर्फ देखा आ कितना अच्छा बर्फ फिर पति देखा अरे वो का वही है यार <laughs> बच्चे नहीं बदले पति नहीं बदला बर्फ देख कितनी देर खुश होगा आदमी बर्फ अपने घर में नहीं देखा था नहीं देखा था रेत अपने घर में नहीं देखी पेड़ अपने घर में नहीं देखा यहां पर भी देखा यहाँ पर भी समझ में नहीं आया कि क्यों जीना क्या जीना है वहां जाके समझना चाहते क्या समझ में आ जाएगा इस प्रकार से पूरी यात्रा हुई इस प्रकार से पूरी यात्रा हुई और इतने थके हारे लोटे जब घर में आए और ये ना दोनों सब मिलके ताला खोले वो ताला बोल रहे आ गए आ गए बेटा आ गए अब हर बार अब हर बार हमको सुखी होने के लिए और एक और कीक चाहिए जितने किक पड़ेगी उतने तो जा गिरता ना आदमी एक किक पड़ी चार किलोमीटर दूसरी किक पड़ी 40 किलोमीटर तीसरी किक 400, 4000 और बड़ी किक पड़ जाए तो इस ए, ये ना वायुमंडल के बाहर ही जाना चाहते हैं अब तो स्पेस टूरिज्म से खुश होंगे अब तो ये जो लातें पड़ रही हैं हमको ये इसी को हम सुख मानते हैं खाना खाते समय किक होता है ना भूख बहुत तेजी से लगी रही है तो शरीर में उसकी आवश्यकता है रोटी की तो रोटी की आवश्यकता है तो पेरी रोटी में बहुत स्वाद आता है दूसरे में आवश्यकता उतनी नहीं तो स्वाद कम हो जाता है तीसरे में और आवश्यकता नहीं तो और कम हो है चौथी खाना पड़े तो मजबूरी अब इस प्रकार से अगर देखें तो ये ये कोई है ना इसमें सुख नहीं है ये सुख हमको ऐसा लगता है कि सुख है बेसिकली एक प्रकार का आवेश है ट्रिगरिंग है ये ट्रिगर को हम सुख मान लेते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं सुख क्या चीज़ है इसको ठीक से समझ लेते हैं कि मानव क्या है अगर ये समझ में आए उसका रोल क्या है इसका मतलब जीना क्यों और जीना कैसे का उत्तर मिल जाए और वो उत्तर खाली भाषणबाजी नहीं चाहिए जीना क्यों और जीना कैसे का उत्तर से संपन्न हो जाए इसका नाम है समाधान अब देखिए बालक कभी भी मनोरंजन नहीं चाहता है एक बालक को यदि प्राकृतिक रूप से अध्ययन करेंगे हमारे पास रॉ मटेरियल जो है उसी का अध्ययन हम कर सकते हैं उससे ये जो अध्ययन हुआ उसका ऑब्जर्वेशन आप एक बालक में कर सकते हैं कि बच्चा हमेशा क्यों के प्रश्न को पूछता है क्यों के उत्तर से संपन्न होना चाहता है जैसे घर में माँ को पहचानता है या किसी भी चीजों को पहचानता है तो माँ से पूछता है तो सबसे पहले दोस्ती मां से मां ये क्या है मां बोलती है कुत्ता है माँ एक कुत्ता क्यों होता है अब माँ को पता नहीं कुत्ता क्यों होता है चल तो सठ तो मेरे को खाना बनाना भी काम है बहुत फिर पूछा ये कौन है बोले पापा ये पापा क्यों रहते हैं यहाँ पे वो तो मेरे को समझ में क्यों रहते हैं यहाँ पे है ना? जब माँ को ही समझ में आया तो बच्चे को उत्तर कहाँ से मिलेगा तो माँ उत्तर दे नहीं पाती है तो बच्चे में क्यों की जगह जब क्यों का उत्तर नहीं मिलेगा उसको कैसे का उत्तर नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे मनोरंजन में जाएगा क्योंकि उसके प्रश्न का उत्तर नहीं हो रहा तो वो कहां से तरप्ती गएगा तो प्रश्न के उत्तर ही तृप्ति हैं यदि वो नहीं होते हैं तो वो धीरे धीरे कहीं न मनोरंजन में जाना ही है या गलत उत्तर दे रहे हैं तो भी तो भी जाना ही है मेरा एक प्रश्न था हाँ जैसे इसको पूरा कर लू तो जैसे एक उत्तर दिया एक बच्चे ने पूछा कि आसमान में ये चमक रहे क्या है तो उसको माँ ने बोला ये चांद है उत्तर तो दिया माँ ये चांद क्या होता है तो बोले चांद मामा होता है क्या होता है चंदा चंदा मामा आप पहली बार जो बोलते हो उसको बच्चा एकदम सही मानता है क्योंकि आपको सही माने रहता है वो एकदम रजिस्टर कर लेता है ये गोल गोल जो आसमान में चमक रहा है, है ना वो चांद है और ये चांद मामा होता है रजिस्ट्री हो गई उसको वो ठीक मानता है अब ये सबको इकट्ठा करके वो क्या करना चाहता है मुझे कैसे जीना है क्यों जीना है इसके उत्तर से संपन्न होना चाहता है बच्चा जिज्ञास होता है या नहीं होता है आपके अपने घर में बच्चे में जिज्ञासा रहती थी या नहीं रहती थी रहती थी धीरे-धीरे वो शांत हो गई या उसको त्रप्त नहीं कर पाए हम तो उसमें अरुचि हो गई लूज कॉन्टेक्ट करा कुछ नहीं घबराइए मत सारा कुछ नियम से होता है अब देखिए एक दिन एक आया आदमी है ना अब वो आदमी को मम्मी बच्चे ने पूछा ये कौन है बोले तेरा मामा है पैर पढ़ इसके अब बच्चे को कन्फ्यूजन होगा, आप देखना बच्चे ऐसा स्टंट हो जाता है क्या हो गया क्योंकि पहले जो एक मामा था वो तो ऐसा था अब जो एक मामा है उसके नीचे भी बहुत सारा सामान है ना ही कैनॉट रिलेट थोड़ी देर के लिए ऐसा सन्न हो जाएगा आपको लगेगा पेड़ पढ़ पेड़ पढ़ क्यों नहीं पेड़ क्यों नहीं पढ़ता आपने जो पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है और अभी जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उससे वो रिलेट करना चाहता है आपको अभी भी ठीक मानता है वो सोचता है मेरे में कोई प्रोसेसिंग में गड़बड़ हो रही है तो उसको ठीक से प्रोसेस करना चाहता है लेकिन उसको लगता नहीं है फिर भी वो मान लेता है दो तरह के मामा होते हैं अगेन वो आपको जस्टिफाई करता है एक मामा जैसा ऐसा होता है और एक मामा के नीचे ये भी रहता है इस प्रकार से किस विधि से बड़े प्यार से हम लोग बच्चों को कंफ्यूज करते हैं है ना क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि बच्चा नाम की चीज क्या है हम तो चाहते कुछ रहे करते कुछ रहे ये हो गया अपने आप तो ये समझ में आए कि बच्चा जन्म से है ना इन प्रश्नों का उत्तर पाना चाहता है न्याय का याचक है कि आप उसका उत्तर देंगे और वो उत्तर ऐसा होना मांगता है जो कि व्यवहारिक हो तार्किक हो उसको खुद को समझ में आए अपनी जिंदगी में उसको वो वेरीफाई करके देख सके यदि ऐसे उत्तरों के साथ आप संपन्न होते हो तो कोई कारण नहीं है कि बच्चा आपका आज्ञा पालन न करे कोई कारण नहीं है कि बच्चा आपके साथ न रहे कोई कारण नहीं है कि बच्चे की सभी जिज्ञासा तृप्त हो और वो फिर भी आपको आपके प्रति कृतज्ञ न हो ऐसा कोई कारण बनता नहीं है अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनी है तो उसका केवल और केवल एकमात्र एक कारण है कि हमारे पास मानव की जिंदगी से जुड़े हुए जो पर्याप्त प्रश्न हैं उनके पर्याप्त उत्तर नहीं है हमारा फेल्यूर इस बात से नहीं है कि लोगों ने हमारे बच्चों को भड़का दिया है हमारा फेवरट इस बात से नहीं है कि बच्चे जो आजकल आलसी हो गए हैं हमारा फेवरेट इस बात से नहीं है कि बच्चों में आ है ना ये भोग की मानसिकता है और ये सब कुछ भी नहीं है भाई हमारा फेवरेट इस बात से है कि बच्चों को हम ठीक से समझ नहीं पाए क्योंकि हम मानव को नहीं समझ पाए इसीलिए हमारे पास उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं वह अपने प्रश्नों के उत्तर के अभाव में खुद समस्या बन जी रहे हैं क्योंकि ऐसे जीने के लिए अयोग्यता हमारे में है ये कमी हमारे में ये हमको समझ में आ जाए उसके लिए मूल रूप से क्या समझना पड़ेगा कि यह सुख हमारा यह सब कोई सुख नहीं है हम सबका सुख है प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर होना समाधान होना उसका मतलब क्या निकला है ना जीना क्यों जीना कैसे का उत्तर कैसा उत्तर यह एक प्रकार का उत्तर है कैसा उत्तर चाहिए ठीक ठीक समझ दीजिए यह उत्तर तार्किक भी होना चाहिए अगर उत्तर हो तार्किक नहीं हो ऐसा होता नहीं है मान लो जी जन्म मरण से मुक्ति बराबर मोक्ष मान लो जी मान लेने से आपकी बात कोई एक मान सकता है कोई नहीं मान सकता है जबकि समझना सब चाहते हैं आप सभी समझना चाहते हैं हाँ या ना समझना चाहते हैं अगर आदमी समझना चाहता है और अगर हम नहीं समझा पा रहे हैं का मतलब है कि जो उत्तर हमारे पास है शायद वो उत्तर में अधूरापन है इसीलिए वो तार्किक नहीं है तो उत्तर का तार्किक होना जरूरी है उत्तर का व्यवहारिक होना जरूरी है और उत्तर का सार्वभौम यूनिवर्सल होना जरूरी है तो उत्तर का सार्वभौम होना यूनिवर्सल होना आवश्यक है ये समाधान को ही हम सुख कह रहे हैं यदि ये हमको समझ में आता है कि सुख एक वैचारिक प्रक्रिया है सुख यदि एक वैचारिक प्रक्रिया है तो विचार में समाधान समाधान का मतलब जीना क्यों जीना कैसे का ठीक ठीक उत्तर हो जाए उसका नाम समाधान है उसका नाम सुख है तब आप वापिस समझ सकते हैं वापस समझेंगे देखिए माँ का भी सुख इतना ही है वो भी जिंदगी को ठीक से समझना चाहती है जीना क्यों है जीना कैसे है बच्चे का भी सुख इतना ही है, है जीना क्यों है जीना कैसे है पिताजी का भी सुख इतना दादाजी का भी सुख इतना प्रधानमंत्री का भी सुख इतना स्त्री का भी सुख इतना पुरुष का भी सुख इतना हर मानव अपने रोल को समझना चाहता है वो जानना चाहता है कि जिंदगी क्या है जीना क्यों है जीना कैसे है और इस उत्तर को तीन स्टेज में हम देखना चाहते हैं है ना एक एक तो तार्किक होना दूसरा व्यवहारिक होना और तीसरा सार्वभौम होना इस प्रकार के उत्तर से संपन्न होना ये जो मानसिकता में मानसिकता में जो द्वंद्व मुक्त होना ही समाधान है वही सुख है लिखिए मानसिकता में मानसिकता में कंफ्यूजन मुक्त होना मानसिकता में कंफ्यूजन द्वेष अपना पराया लिखो मानसिकता में कन्फ्यूजन भ्रम अपना पराया अपना पराया लिख लिया असमानता से तार्किक व्यवहारिक एवं सार्वभौम विधि से सार्वभौम यूनिवर्सल विधि से है नुक्त तो होना ही समाधान है यही सुख है कैसा कैसा बढ़िया उधर बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया या नहीं हाँ या ना कुछ बात पकड़ में आई हाँ जी सार्वभौम का मतलब ये होता है आज मैं यहाँ रह रहा हूँ तो जो भी मुझे जीना क्यों जीना कैसे समझ में आया वो किसी भी धरती पे किसी भी जगह चला जाऊं तो वो बदल जाए नियम ऐसा नहीं जैसे पानी सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर हर जगह गर्म होता है वो यूनिवर्सल लॉ है या नहीं है इसी प्रकार से मानव के जीने का मानव का रोल मानव की उपयोगिता हर जगह पर एक समान रूप से है वो यूनिवर्सल होना जरूरी है यदि वो हिंदू के लिए अलग मुस्लिम के, के, के लिए अलग हिं। सिख के लिए अलग हिंदुस्तानी के लिए अलग पाकिस्तानी के लिए अलग इंग्लिशानी के लिए अलग यदि अलग अलग हैं तो वो सुख नहीं है वो हमारे लिए दुख का कारण है और अस्तित्व में मानव एक जैसा ही एक ही है अस्तित्व मानव एक ही है मानव जाति के रूप में एक है है ना यदि एक है तो हम सबका सुख भी एक है और यदि सुख समझ में आएगा तभी ये भरोसा बनता है कि ये परिवार बन सकते हैं तो परिवार बन सकते हैं समझ में आता है अभी तक तो सुख ही समझ में नहीं आया सुख ही में अनेकता रही तो परिवार कैसे बनेंगे आप अगर इसको ठीक ठीक समझेंगे तो इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि धरती पर आज तक इस बात के आने के पहले कोई परिवार बना ही नहीं है कोई परिवार बना ही नहीं है हम सब एक छत के नीचे है ना रहना सीखे हैं अब तक कितना इवॉल्व हुए हैं हम लोग एक छत के नीचे रहना सीखे हैं एक साथ होके जीना अभी तक हम सीख नहीं पाए इसी को आगे हम लोग विस्तार करेंगे अभी ठीक से इसको समझ लेते हैं तो उत्तर हो सकता है कि आप में से कई लोग मानते हो कि उनके पास उत्तर था Intent? हमारे बाप दादाओं के पास उत्तर था रहा होगा मनाने का सकते होगा लेकिन यदि उत्तर को जांचना पड़ेगा यदि उत्तर तार्किक नहीं है तो वो एक का उत्तर दूसरे का उत्तर बन नहीं सकता है तो वो एजुकेशन में नहीं जाएगा और एजुकेशन में नहीं जाएगा तो हो सकता है हमारे महापुरुष के पास उत्तर रहा भी हो और यदि तर्क विधि से वो प्रस्तुत नहीं हुआ हो होगा तो वो आगे की परम्परा तक नहीं पहुँचेगा तो बात ये नहीं है कि कोई महापुरुष रहे ही नहीं हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हमको क्लेम करना भी नहीं चाहिए बल्कि हम ये कह रहे हैं कि आज जो भी परंपरा आपको मिल रही है संविधान जो आज संविधान मिल रहा है उसमें कोई महापुरुष जिंदा है किसी एक महापुरुष ने जो कुछ कहा हो जिसको आप महापुरुष मानते हो वो संविधान में जिंदा है अभी बिल्कुल भी नहीं है किसी भी प्रकार से हमारे जो बिलीफ बने हुए हैं अभी बिलीफ धर्म के जो आदर्श पुरुष रह होंगे उन्होंने कुछ और कहा होगा है ना लेकिन जो बिलीफ हमारे आज बन गए हैं कि हिंदू ऐसा होता है मुस्लिम ऐसा होता है उसमें कहाँ है अभी ये महापुरुष शिक्षा में कहा है व्यापार में कौन सा महापुरुष है आप बताइए ये चारों जो गद्दियां जो जो किसी भी देश में काम करती हैं, ये चारों गद्दियों में अभी तक कोई भी उत्तर नहीं है ये चारों गद्दी के पास कोई एक प्रकार का उत्तर है वो तार्किकी नहीं है जैसे हर आदमी समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है एवरी इज टॉकिंग यू कुड यू कुड सक्सेस है ना आप सफल हो सकते हैं सबको बोल रहे हैं भाषण आप सफल हो सकते हैं हर विद्यालय में पूरे 100 बच्चों को हम बोल रहे हैं कि तुम सफल हो सकते हो ये उपदेश है या ये व्यवहारिक बातें हैं? है। आप 100 बच्चों के क्लास में बोलते हो बेटा हर आदमी मेहनत करने से सफल हो सकता है जबकि आपके पास सफलता का मतलब है जो सबसे टॉप वन होगा और वो टॉप वन एक ही हो सकता है तो व्हाट यू टॉकिंग एंड वॉट यू आर प्रोवाइडिंग एज ए सोल्यूशन तो सॉल्यूशन के नाम पे हम बिल्कुल अतार्किक बात अव्यवहारिक बात प्रस्तुत कर रहे हैं हर आदमी राष्ट्रपति बन सकता है ऐसा हम बोलते हैं ये बोलने की बात है या तार्किक भी है ये है तार्किक ही नहीं व्यवहारिक तो बहुत दूर की बात है तो हमारा पूरा मैकेनिज्म यदि एजुकेशन में हम बात करेंगे तो मैं खाली इतना ध्यान दिला रहा हूँ कि तर्क और व्यवहार में पूरा नहीं पड़ रहा है जैसे पूरा एजुकेशन क्या है आप जब बच्चा पहले दिन जाता है ये प्राइमरी एजुकेशन है तो आप क्या बोलते हो स्काई इज़ द लिमिट उसको बोलते हो ना आप कितना भी आगे बढ़ सकते हो बट व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग एक्चुअली आप नेरो डाउन कर रहे हो आगे बढ़ने के बाद है ना अब बाकी लोग रिजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर इतने ही जा सकते हैं और आगे बढ़ने के बाद और आगे बढ़ने के बाद आप, आप एक्चुअली इतना गला, गला दबा देते हो कि इसमें एक ही आदमी जा सकता है तो यदि कोई समाधान है तो यदि वो सबके लिए नहीं है ये भी लिख देता एक और मुद्दा तो वो समाधान ही नहीं हो तो समस्या है क्योंकि जो चीज सबके लिए नहीं है इसका मतलब अपने आप ही वो समस्या है भैया जी एक मेरा सवाल है कि जैसा कि माना है कि छोटे बच्चे रहते हैं तो पहली गुरु माँ होती है पर जब उनकी एजुकेशन पूरी हो जाती है इसके बाद कोई बात माँ अगर उसको बताती है तो वो मानने को तैयार नहीं है वो बोलते हैं नहीं आप सही नहीं बोल रही हैं आप ये गलत है तो इसमें क्या ना समझे माँ या बच्चे किस में है ये ये मेरे को जानकारी चाहिए सबके साथ प्रश्न पहुँच रहा है उत्तर करें इसका तैयार दिल पर पत्थर रख लो बात लौट के तो अपने पास ही आएगी दूर तक नहीं जाएगी आप ज़्यादा दूर तक ले जाओ, इतना चाहिए नहीं ऐसे उसका उत्तर कल ही कर दिया था लेकिन फिर से आपके लिए दोहराते हैं कोई बच्चा जब शुरू करता है अपनी माँ को सर्वाधिक विद्वान मानता है मानता है या नहीं मानता है जो माने बोल दिया वो पत्थर की लकीर ठीक कब तक जब तक उसमें कल्पनाशीलता प्रखर नहीं हुई शरीर का विकास होता है जीवन में कल्पनाशीलता होती है तो इस शरीर के विकास में एक आयु पहुंचती है जहां पे ब्रेन एक विकसित होता है वहां से कल्पनाशीलता प्रकट होना शुरू होती है इमेजिनेशन पावर उसकी काम करना शुरू कर देती है। अब उसके साथ कोई प्रश्न खड़े होने लगते हैं ठीक और थोड़ा अगर गहरे में जाए तो बच्चा माँ का अनुकरण इसलिए करता है क्योंकि उसको ये लगता है कि माँ सुखी है कोई बच्चा किसका अनुकरण करेगा यदि हम ये कह रहे हैं कि हर आदमी सुख चाहता है केवल और केवल सुखी होना चाहता है यदि इसको बहुत ठीक से समझते हैं तो बच्चा भी केवल उसका अनुकरण करता है जो सुखी रहते हैं तो जैसे मैंने कहा कि माँ बड़ी धोखेबाज हो जाती कई बार क्या करती है माँ हमेशा बच्चे के साथ सुखी रहती है <équaltung> तो बच्चे के साथ हमेशा मुस्कुरा के बात करती कोई भी माँ देखो कहीं भी रोग आके आएगी अपने छोटे बच्चे के लिए गिली गिली तो बच्चे को ये भ्रम खड़ा होता है कि माँ क्या है सुखी है जब भी माँ देखे माँ मा का चेहरा देखे वो मुस्कुराती रहती है तो बच्चे को ये यकीन हो जाता है कि माँ सुखी है इसीलिए वो आपको ठीक मानता है सुखी होने का मतलब समझदारी होता है तो आपको ठीक मानता है ठीक मानना बराबर समझदार मानना और इसलिए आपकी बात को सुनना शुरू करते हैं अब उत्तर सुनो देती दे प्रश्न के पीछे मत तो बड़ी रो माइक रख दो नीचे है ना कई बार अपन प्रश्न पूछ लिए उत्तर सुनना ही नहीं एक आयु के बाद एक आयु के बाद बच्चे को यह समझ में आने लगता है कि माँ हमेशा हमेशा सुखी नहीं रहती है जब बच्चे को पहली बार पता लगता है कि माँ हमेशा सुखी नहीं रहती है धीरे धीरे उसकी रुचि बच्चे में मां, बच्चे की रुचि माँ में कम हो जाती है माँ में कोई कमियों को वो आकलन करने लगता है कुछ गलतियाँ उसमें दिखती है कभी बोला माँ मामा ऐसा होता है फिर मामा ऐसा बता दिया फिर कभी कुछ बताया फिर कभी कुछ बताया जो कुछ भी हम बता रहे हैं उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है टोटल इनकंसिस्टेंट उत्तर हमारे दिए जा रहे हैं तो इसके कारण उसके अंदर अंदर कई सारे कन्फ्रंटेशन उसमें खड़े होते हैं द्वेष मतलब एक प्रकार का विरोध खड़ा होता है तो वो एक समय जाकर माँ को ये मान लेता है कि माँ बेचारी इतनी लायक नहीं है पिताजी को लायक मान लेता है तो अब वो पिताजी का अनुकरण करता है ऐसा घर में होता है या नहीं होता है ऐसा जब होता है तो माँ की भाषा बदल जाती है क्या माँ भाषा का प्रयोग करती है आंधे तेरे पिताजी को मैं बताती हूँ आंध तेरे पिताजी को क्योंकि उसको पता है बच्चे ने सुनना बंद कर दिया एक समय तक बिल्कुल नहीं बोलती थी कभी नहीं बोलती थी और क्या हाल है ये वो बढ़िया मुस्कुरा बात हो रहा है, सब चल रहा है ना एक समय के बाद बोलने के आंधे तेरे पिताजी को अब वो पिताजी के सुनने लगा पिताजी को वो जेम्स वॉन मानने लगता है दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है उसकी नजर में जो पिताजी नहीं कर सकते अल्टीमेट मानता है अपने पिताजी को ज्ञानी वही, पिताजी सबसे बड़े ज्ञानी क्यों माँ को हमें डांटते रहते है ना कई बार माए भी आजकल ऐसी होगी ज्ञानी जो डांटते रहते दो तो सोचते ये डांट खाती रहती डांटता रहता शायद ज्ञानी ये है।, है ना जो डांट खाता हुआ ज्ञानी या जो डांटता हुआ ज्ञानी ठीक तो ये समझ लेता है कि ज्ञाने होने का मतलब डांट लगाना अब पिताजी को जेम्स वॉन्ड से कम कोई बच्चा नहीं मानता है कि कोई भी काम दो बच्चे बात करें देखिए अरे मेरे पिताजी तो एकदम यू कर देते हैं इसको क्या समझता है तू अपने पिताजी का रोल मॉडल मानते हैं ठीक एक समय पता लगा कि पिताजी भी दुखी दिखाई देने लगे बड़े परेशान बड़े टेंशन में अब पिताजी की भी सुनना बन रिजेक्ट हो गए माँ रिजेक्ट हो गई पिताजी रिजेक्ट हो गए अब पिताजी की भाषा बदलेगी तेरे टीचर को बताना पड़ेगा आंदे तेरे चाचा को है ना चाचा को बताना पड़ेगा ठीक भाषा बदल गई अब वो जो है वो चाचा और गुरु के साथ अलाइनमेंट हो गया एक समय के बाद उनको भी रिजेक्ट कर दिया एक समय के बाद भाई बहन आए उनको रिजेक्ट कर दिया अब बचे मित्र एक समय के बाद मित्रों को भी रिजेक्ट कर दिया और ये आयु कितनी होती है ये कोई बुढ़ापे की कहानी नहीं है ये कहानी है पंद्रह सोलह सत्रह अठारह साल के बच्चे की पंद्रह सोलह सत्रह साल के बच्चे जो आज की दुनिया में जिस प्रकार से शिक्षा और व्यवस्था मिल रही है जिस प्रकार के माता पिता की योग्यताएं हैं, उन सब में आप ठीक से देखोगे तो पता चलता है दुनिया के सबको रिजेक्ट करके बैठे हैं और वही वही हीरो हैं अब आप देखिए कभी बच्चों को टीनेजर वो एज जहां पर ये निर्णय वो कर रहे थे कोई सब पोपर्ट है सब सबका पोपर्टिंग शुरू करते हैं वो आपने देखा ही होगा एक बार मैं यात्रा करा था कहीं से आ रहा था रायपुर से तो चार बच्चे हैं ना बैठ गए टीनेजर हम तो अध्ययन करने वाले हर जगह अध्ययन करते क्या चल रहा था देखते हैं इनकी बातचीत चारों मिलके कोई एग्जाम देके आए टीनेजर थे भैया पूरी रात नहीं सोए एक एक बच्चे के बारे में उसने उन्होंने पोपट की एक है अरे वो क्या है? है वो क्या करता हा हा, हा वो टीचर क्या करता ही ठीक सबकी पोपट करते रहे वो अपने चार के अलावा बाकी सबकी पोपट रास्ते में इटारसी आया दो बच्चे टारसी में उतर गए अब ये दोनों मिलके क्या बात करे दो तो दो की पोपट तो सौ तो वहाँ निपटा दिए थे दो यहाँ निपटा दिए उनने अब दो बचे उसमें से एक उतर गया भोपाल में और एक गलती से मेरे साथ आ गया इंदौर ठीक अब मैंने उससे पूछा अब क्या हुआ आप, आप क्या बचा बोले क्या भैया उसको समझ में नहीं आया मैंने कहा वो सब तो तुमने निपटा दिया रात भर सोने भी नहीं दिया ठीक अब तुम ही बचेगी विद्वान आखिरी आदमी तुम ही हो है ना अब वो भोपाल वाले की पोपट अब मेरे से क्या करेगा ना तो ये समझ में आ जाए कि ये जो अवज्ञा है या जो वो सुनते नहीं है ये छोटा मोटा कारण नहीं है दीदी ये हमारा सबका फेल्यूअर है और हमने कभी इसको एजेंडा नहीं बनाया हम सोचे कि और अधिक पैसा कमा लेंगे सुनने लग जाएंगे और ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के बाद सुनना बड़ा ऐसा नहीं है सुनना बड़ा ऐसा नहीं है लालच में आके कभी कभी सुन भी लेते हैं कि माई फादर इज माई ए टी फादर इज माई ए है ना? एक मोटरसाइकिल पर लिखा था वहां से पढ़ के मैं बता रहा हूं। कि माई फादर इज माई लिख रखा है उसने ठीक तो यदि पिताजी है और यदि ये पिताजी सोच ले कि बच्चे हमारे हैं तो क्या संबंध है आप बताइए हम संबंध में तृप्त होते हैं और संबंध को अगर समझेंगे नहीं संबंध को सिर्फ सुविधा के डायमेंशन में देखते हैं तो एक दूसरे के लिए ए टी है।, है ना तो अधिकतम जुड़ाव जो है वो आपके बात तभी आने हमारे जब उनको पता है कि आज हमको ये इस प्रकार से पटाना है मम्मी को और हमको शाम को लेना है 200 रुपए तब तो आपके पास आता है कि नहीं आता है? आता है ना आप भी सोचे सोचते हो कि 200 जाना तो गए तो कोई बात नहीं कम से कम तो थोड़ी देर के लिए आया तो सही हाँ और अगर नहीं दिया तो ठीक है मम्मी तुम रहो यार हमको क्या करना तुम्हारे से अब इसमें सारा दोष किसका बच्चों का या हमारा तो बच्चे को लो तुम लोग कान बंद करके कर रखना अभी तुम्हारा भी नंबर आ गया बेटा इसमें सारा दोष किसका बच्चों का या हमारा और हमारा दोष का मतलब क्या हुआ समझ की कमी ठीक समझना आज भी आपको भी और बच्चों को भी है अब तुम लोग कान खोल लो आप इस। ठीक ये नहीं कि वहां सुन के आए थे तुम्हारे कमी समझने की जरूरत माँ बाप को भी है समझने की जरूरत आपको भी है बच्चों को भी है है ना ये पहला एक ऐसा कार्यक्रम धरती पे बना जहां पर आप देख सकते हो कि दादा भी बैठे हैं पोता भी बैठा है पति भी बैठा है पत्नी भी बैठा बच्चे भी सब के है बच्चे बैठे सबके लिए आवश्यक है जोरदार जोरदार धरती पर ऐसा कोई आज तक हमें ध्यान नहीं कि ऐसा कोई कोई चर्चा होता होगा जिसमें एक पर्टिकुलर वर्ग के बारे में हम बात कर रहे हो है ना यहां पर भी जीने के स्वरूप में भी अगर देखेंगे तो कोई पर्टिकुलर वर्ग नहीं है आप देखेंगे यदि ये, ये बात हम सबके लिए है ये इंडिकेशन है कि ये न्याय संपन्न है ये सबके लिए है अगर कोई उत्तर है तो सबके लिए होगा और यदि सबके लिए नहीं है तो वो उत्तर नहीं है वो समस्या है क्योंकि मानव कुल इतने भाग में एक इकाई है आप ही परिवार के बारे में सोचते हो आप ही परिवार हो आपके विचार में परिवार है आपके विचार में समाज है आपके विचार में राष्ट्र है यदि आप विचार के पक्ष को हटा दो और सिर्फ आंख से देखो तो क्या है जैसे चींटियां धरती पर रेंगती है ठीक उसी प्रकार से भी मानव धरती पर रेंग रहा है अगर आप आंख से देखते हो भाई ऊपर वाले म्यूजिशियन सुन रहे हो यदि यदि आप सिर्फ आंख से देखते हो तो जिस प्रकार से चींटियां धरती पर रेंगती पाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से धरती पर मानव रेंग रहा है और यदि उसको विचार पूर्वक समझ पूर्वक देखते हो तो आप एक परिवार भी देख पाते हो आपके विचार में एक परिवार आपके विचार में एक समाज एक व्यवस्था एक राष्ट्र एक अंतरराष्ट्र है आपके विचार में मानव की पांच तरह की अवस्थाएं बालक किशोर युवा वृद्ध इन सबको हम सबको एक साथ समझ पाए है ना ये सब मिलाकर एक मानव है यदि कंप्लीट सब हो रहा हूं मेरे विचार में इतनी सारी चीज़ें हैं ठीक मेरे में ही अगर ये सेगमेंट बने हुए हैं तो प्रॉब्लम में मेरे में है और वो आपसे किसी कारण से नहीं है वो सारा प्रॉब्लम मेरे में मानव के बारे में, अलग, के बारे में अलग परिवार के बारे में अलग समाज के बारे में ये जो अलग अलग अलग अलग, अलग विरोधी मानसिकताएं हैं परस्पर विरोधी मानसिकताएँ वही हमारा दुःख का कारण है तो दुख क्या है लिख लीजिए मानव को लेकर मानव विरोधी मानव में लिखे दुख बराबर मानव में मानव विरोधी प्रकृति विरोधी एवं अस्तित्व विरोधी मानव में मानव विरोधी प्रकृति विरोधी एवं अस्तित्व मतलब नियम है ना नियम विरोधी जो मानसिकता है वही दुख है इसको बहुत अच्छे से समझ जाए अगर तो भी आपका ये शिविर सफल हो सकता है इतने में ही। में मानव केवल और केवल दुख कोई चीज है अगर केवल वो क्या चीज है मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता मानव होकर प्रकृति विरोधी मानसिकता और मानव होकर अस्तित्व मतलब नियम विरोधी मानसिकता तैयार हो जाना ही हमारा दुखी होने के कारण है दुनिया में और कोई अस्तित्व में और कोई चीज ऐसी नहीं जो आपको दुखी कर सके यदि हम यदि दुखी हैं तो केवल और केवल हमारी ना समझ के कारण है धरती पर दूसरी कोई इकाई नहीं जो आपको सुखी कर सके एक मानव को समाधान के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है जो सुखी कर सके है ना कोई दूसरा मानव भी नहीं है कोई दूसरा देवता भी नहीं है कोई दूसरा ब्रह्मा जी भी नहीं है कोई दूसरी इकाई नहीं है एडेंटिटी नहीं है क्योंकि प्रकृति में सबसे विकसित कौन है प्रकृति में सबसे विकसित कौन मानव तो मानव ही मानव के सुख का कारण बन सकता है और वो क्या चीज है मानव को अध्ययन ठीक से हमको हो जाए तो मानव विरोधी मानसिकता जो हमारी बनी जैसे एक मैंने उदाहरण किया कि ना बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया अगर ये मानसिकता हम एक बच्चे में 15 साल 18 साल में तैयार कर दे रहे हैं इसका मतलब है कि जिंदगी भर उसको दुख झेलना है क्योंकि जीना तो उसको दूसरे मानव के साथ है जीना उसको अपने में है स्वयं में भी तो रहना है कि नहीं है तो स्वयं में ही इस प्रकार से है ना दो ऐसे अपोजिट धाराएं बन गई अब वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है तो कहां ये इनके बीच पड़ रहे हैं इनको ठीक से अगर हम पहचान पाएंगे तो उसको ठीक से हम संतुलित कर सकते हैं एक व्यवस्था उसके लिए पहचान सकते हैं एजुकेशन को पहचान सकते हैं ये बात समझ में आ रही है ये बात समझ में है? यहां तक जो बात हुई तो सबके लिए नहीं है तो वो सुख नहीं है यूनिवर्सल नहीं है तो सुख नहीं है व्यवहारिक नहीं है तो सुख नहीं है तार्किक है तो नहीं है तो सुख नहीं है जैसे हमने यहां कहा कि जन्म मरण से मुक्ति हो जाओ ये व्यवहारिक नहीं है जन्म लेने के बाद जन्म से मुक्ति की बात हम कर रहे हैं ये व्यवहारिक बात है है ना विरक्ति विरक्ति व्यवहारिक नहीं है किसी भी प्रकार से विरक्ति व्यवहारिक नहीं है ना आप घर छोड़ देते हो आप घर छोड़ देते हो परिवार छोड़ देते हो आप हिमालय चले जाते हो वहाँ पे घर बना लेते हो घर नहीं बनाते झाड़ के नीचे रहते हो झाड़ ही घर हो जाता है तो विरक्ति व्यवहारिक नहीं है जबकि हम विरक्ति के लिए इतना सारा गुणगान गाए हैं हजारों साल वो व्यवहारिक नहीं है व्यवहारिक क्यों नहीं क्योंकि वो तार्किक ही नहीं है और तार्किक क्यों नहीं है क्योंकि वो सबके लिए नहीं है एक छोटा बच्चा को बोलो तुम भी विरक्ति में जाओ इस संसार में है मम्मी छोड़ो उपवास करो छोड़ो मम्मी और उपवास करो ये सब के लिए नहीं तो पर्टिकुलर किसी किसी लोगों के लिए कोई यदि चीज है वही कह रहे हैं कि वो दुख है माँ के लिए दुख है माँ के लिए सुख यदि फिजिक्स की किताब है बच्चे के हाथ में तो बच्चे के लिए सुख यदि कॉमिक्स है तो अब ये परिवार में कभी भी कुछ एका होने वाला नहीं है चिकचिक चिकचिक -चिक होने वाली इसलिए माँ को भी समझना पड़ेगा कि बालक का सुख क्या है और बालक इतना योग्य हो जाए कि अपने सुख को ठीक से पहचान पाए इतनी योग्यता माँ में हो सब जाकर ये हारमोनी बनने की बात बन सकती है नहीं तो बनेगी नहीं कभी ठीक बात है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहां तक जितनी बात हुई इससे और नाम होना बचा है या नहीं बचा है, आपके पास कितना अच्छा रूप हो जाए आपको लगा ही रहता है कि और अधिक रूपवान हो ही सकता है कोई आपका कितना बड़ा पद हो जाए है ना और आगे पद हो ही सकता है कितना बल हो कितना धन हो तो ये सब एक प्रकार की आवेश है इस आवेश को ही अभी तक हम लोग सुख मानते आए और एक नियम है प्रकृति में एक नियम है सारे आवा आवेश जो है सामान्य होने के लिए दौड़ते हैं कैसे दौड़ते हैं प्रकृति का नियम है आवेश की निरंतरता नहीं है लिख लीजिए प्रकृति में आवेश की निरंतरता नहीं प्रकृति में आवेश की निरंतरता नहीं है वो सामान्य होने के लिए दौड़ता है हाजी माइक भैया इसमें मेरे को अभी एक ख्याल आ रहा था कि ज्ञान क्योंकि मैं अपना पिछला वो देख पा रहा हूँ तो बहुत सारा ज्ञान के लिए भी अपन ने किया जो जीने में अपनाते तो है नहीं जी तो वो चीज इसमें पे बिल्कुल ठीक बात है भाई देखिए कोई अच्छी भाषा हम सीख जाएं ज्ञान बराबर क्या है अभी तक मैंने तो बताया नहीं तो लिखा है, तो पूरा बोर्ड भर सकता हूँ वो आवेश है जब किसी को बताना चाहते हो तभी ज्ञान हुआ है आपको पता चलता है और किसी को बताने का मौका ना मिले तो लगता है नही ज्ञान हुआ भी कि नहीं हुआ है वो भाषा ही है सिर्फ हम भाषा सीखे है ना ज्ञान के नाम पर हम क्या सीखें भाषा और भाषा के आधार पर हम सुखी होने की कोशिश किए अच्छी अच्छी भाषाएं हमने बोली एक प्रोग्राम खत्म करने के बाद दूसरा प्रोग्राम नहीं मिलेगा तो आप परेशान हो जाते हो है ना ये सारी बात भी एक भाषा हो सकती है यदि मैं ये भाषा करके सुखी होता हूँ यदि मेरा सुख अगर भाषा है तो ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद दूसरा चाहिए मुझे एक प्रकार का आवेश हो क्या वो तो बहुत बारीक लाइन है ये हमको समझ में आना चाहिए तो जीने से उत्तर है है ना जीना अपने आप में एक वस्तु है अभी एक हमारे मित्र पूछते हैं अभी हम जी रहे हैं या जिंदा हैं तो ये सब चीजें जिंदा रहने के लिए आवश्यक हो सकती हैं लेकिन जिंदा रहने को जीना नहीं कह सकते हैं। जिस प्रकार से भी हम जी रहे हैं आहार हमारे लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी है जीना तो क्यों और कैसे के उत्तर के साथ ही है तो ये नहीं कह रहे कि ये नहीं चाहिए है ना ये जैसे मानव शरीर परंपरा बनी रहे जिंदा रहे लोग इसके लिए आहार भी चाहिए निद्रा भी चाहिए भाई भी चाहिए बच्चे भी पैदा होते रहना चाहिए जिससे बच्चे खत्म हो जाएंगे तो आगे मानव खत्म हो जाएगा तो जिंदा रहने के लिए ये चीजें हैं तो जिंदा रहना बराबर जीना है क्या हाँ या ना है ना जिंदा रहना बराबर जीना नहीं है अभी तक हम जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं हमको लग रहा है कि जिंदा रहना ही हमारी जिंदगी की सफलता होगी। हो हाँ जी। आप आप पहले ये ठीक समझ में आया? नहीं, हाँ। आ, अभी जो हम आ, आप कह रहे हैं कि मूल जो कारण है ये सुख दुख का हम्म। ये जो कारण है इसको ही समाप्त यानी मूल को देखे तो ये सब आएंगे नहीं हाँ जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने एक कोर्ट ने एक दिया दिया था दिया था स्टेटमेंट और निर्णय लिविंग आ, रिलेशन करके जी, तो तक के सही है वो उसमें सुख ढूंढ सकते हैं या सुख मिल सकता है यह अभी धारणा है कि लिविंग आ, इसको, इसको कल के लिए पोस्टपोन करते हैं जब संबंध की बात करेंगे उसमें बात कर लेंगे है न देखिये लिविंग रिलेशनशिप यदि आपका अटकी गया अभी बता देता हूँ लिविंग रिलेशनशिप एक अच्छा शब्द है hmm. जब पति पत्नी के रूप में जीते हैं और पति पत्नी के रूप में जीने में जो दायित्व कर्तव्य की बात आती है उसको हम योग्यता नहीं, नहीं हमारे में होती है तो उससे भागना चाहते हैं तो हम उसी संबंध को एक नया नाम दे देते हैं वेन यू डोंट अंडरस्टैंड वॉट रिलेशनशिप इज देन यू आर पुटिंग ए नेम दे इन रिलेशनशिप सो वाई यू आर देन परिवारों के एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ता है शादी में उस परिवार के साथ भी जिम्मेदारी निभानी होती है उससे भी दूर रहना है तो केवल और केवल इसके लिए जुड़ना बराबर लिविंग इन रिलेशनशिप आपने पहले इसके इसके पहले ही कहा की हम कहाँ जाना है हमें अगर गाड़ी व्हीकल का ये बात की आपने मेरा प्रश्न था जब जी कहीं जाना है तो अपने को सोचना है क्यों जाना है कहाँ जाना है तो ये संबंध में अगर संबंध अगर अपने को गठित करना है तो तो कहीं तो जाना ही है ना क्यों क्यों करना है संबंध गठित करना है तो मुझे ये सुख के लिए इसलिए मैं लिए। कल के लिए पोस्टपोन कर रहा था भाई जब सम्बंध का चैप्टर हम खोलेंगे इस पर विस्तार से बात करेंगे संबंध का भी कोई ऑब्जेक्टिव है यदि संबंध का कोई ऑब्जेक्टिव हमको समझ में नहीं आया उस संबंध से हम कहा जाना चाहते हैं नहीं, वो तो अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर इसी के लिए संबंध बना लेते हैं नहीं मेरा प्रश्न ऐसा था कि जब आपने जब बोला जब कि आ, कहा जाना है मुझे व्हीकल क्यों यूज करना है मेरे को जाना है मैं समझ हाँ गया एक जगह बैठ के तो संबंध ये नहीं कर सकते समझ गया ना अभी ये बात बन रही है की संबंध क्यों है ये भी समझना पड़ेगा ना तो आज जैसे आप पति पत्नी के रूप में जी रहे हो उसमें समझ गए संबंध क्यों है समझे हो? वो तो अपने इसके लिए समाज के लिए जी रहे समाज, समाज ने बोला था नहीं समाज ने नहीं मगर समाज के लिए तो है है ये सब अपने को दो दो तीन चीजें ही देखना अनुभव भी विचार भी व्यवहार और समाज व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र इसको समझना है ना हाँ तो आप भी समझ पाए अपन नहीं इसको ही समझना है इसलिए समझ उसको तो रिलेशन करना ही पड़ेगा ठीक है चले आगे बढ़ते है ना ठीक है जी यहाँ तक जितनी बात कोई प्रश्न इसमें जी आगे बढ़े यहां तक जितना बात हुई इसमें कोई प्रश्न भाई जो कहना चाह रहे हैं उसको थोड़ा समअप कर लेते हैं ठीक से समझ लेते हैं उनके प्रश्न का आशय ये है कि यदि क्यों जाना है ये, हमको पहले तय करना था तो यहां पर भी यदि कोई रिलेशन की हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना, वो रिलेशन क्यों उसका पर्पज क्या है उसका प्रयोजन क्या है वही कहना चाह रहे हैं आप अगर वो ठीक ठीक समझ में आएगा वो फाइनली मानव क्या है मानव का रोल क्या है मानव को जीना क्यों है जीना कैसे है इसके साथ ही जुड़ता है इसके साथ ही जुड़ने वाली बात है तो और डिटेल में हम आगे समझने के लिए सोच चालू करते हैं कि आखिर मानव क्या है उसकी कुल आवश्यकताएं कितनी है एक बालक क्या है उसकी कुल आवश्यकता कितनी है यदि इसको हम ठीक ठीक समझेंगे तो आगे और हमको आसान होता है कि किस प्रकार से इसमें जीने की बात बनती है ठीक है ना बात तो जितनी बातें अभी तक हुई सुबह से लाकर अभी तक यदि इस बात में कोई चीज़ आपको अटक रही हो तो अभी पूछ सकते हैं पाँच मिनट का समय एक बार आप अपने में अपने में अपनी डायरी देखिए अपने मन में देखिए डायरी का मतलब मन में देखिए कोई प्रश्न हो तो दो मिनट के लिए मैं चुप होता हूं आप दे इसको अनुमान करिए क्या प्रश्न हो सकता है आपका जितनी बात अभी तक हमारी हुई और नहीं तो उसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे भैया जी एक मिनट जरा लोगों को सोच लेने देते हैं फिर प्रश्न लेते हैं एक से से दो ठीक है तीन चार चार प्रश्न ठीक है हाँ जी बताइए भैया जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो परंपरा अधूरी रही जिसमें संविधान धर्म और अर्थ, मैं थोड़ा पास कर लीजिए ये जो लिखा हुआ है चार आया हाँ इसकी आवश्यकता है क्या पहले हम ये निर्धारित कर सकते हैं इसके बारे में कि आवश्यकता है हाँ इसकी आवश्यकता है या नहीं जैसे अभी हम यहाँ पे इकट्ठा हो गए तो कोई ना कोई संविधान हमको यहाँ चाहिए या नहीं चाहिए कि हम 9 बजे आएंगे एक बजे खाना खाने जाएंगे तो संविधान कैसा हो इस पर हम बात कर सकते हैं संविधान नहीं चाहिए ऐसा नहीं होता है, है न कोई ना कोई हम रूल्स एंड रेगुलेशन को पहचानेंगे पहचानेंगे अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन को का ऑब्जेक्टिव क्यों पहचानना है ये समझना पड़ेगा तो मानव सुख धर्मी है मानव सुखी होना चाहता है समाधान से जीना चाहता है समृद्धि से जीना चाहता है उसके लिए एक मानवीय आचरण और मानवीय आचरण को पहचानने के लिए बनाने के लिए अभी इस प्रकार से हम इसको पहचानेंगे इसकी आवश्यकता है जैसे बिलीव ही है आप जंगल में चार बच्चों को लेके जाइए और उनसे घूम के आने के बाद आप कोई ना कोई देखेंगे उनमें कोई ना कोई, कोई उसके प्रति मान्यता बन जाएगी तो गलत मान्यता बने उससे अच्छा है कि आप उनके साथ सही मान्यता बनाइए तो बिलीफ सिस्टम जो होता है वो भी चाहिए चाहिए रहता है इसी प्रकार से दो और भी हैं हैं ठीक और क्या बताएं हाँ जी जी ऊपर ऊपर से माइक में है। पहले नीचे निपटा देते भैया जी जैसे आपने बात की कि दो लोगों के लिए सुख अलग अलग हो सकता है और अगर होगा तो लड़ाई के अलावा हाँ, कुछ नहीं होगा हाँ हाँ तो परिवार में भी ऐसा होता है तो अगर दो लोगों का सुख एक हो गया और वो भी गलती में है तो भी लड़ाई के अलावा कुछ नहीं होगा तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आइडियल जो है कि जो एक का सुख है वही बाकियों को भी मान्य हो जाना चाहिए या कोई एक ही सुख होगा जो सबके लिए सही है हाँ सबके लिए मानने की बात नहीं हो सकती वो दुख हो जाएगा वो तो मेरा सुख आपको मानना पड़े तो आपके लिए क्या होगा दुख हो जाएगा दुख हो जाएगा और हम दोनों मिलके एक गलत लक्ष्य को पहचान लें और हम दोनों सहमत भी हो जाएं और वो गलत हो तो भी हमारे बीच में आज ना कल लड़ाई होने वाली जी चार चोर चोरी करने के एक लक्ष्य को बना लें चोरी करना उनका सुख हो सकता है तो चोरी करने में वो साथ हो सकते हैं माल के बंटवारे में साथ नहीं होंगे फिर तो मतलब कोई पर्टिकुलर एक ही होगा जिसको हमने पहचानना है। हाँ अब वो ऐसा होगा कि नहीं होगा सही में एक गलती मैंने एक पहले इसको ठीक ठीक समझना पड़ेगा सबका अपना अपना सुख नहीं हो सकता है सबकी अपनी अपनी समझ नहीं हो सकती है क्योंकि अभी दिन है कि रात दिन है।, है।, है।, है तो क्यों हम एक बार एक एक प्रकार से कह पा रहे हैं क्योंकि हम दिन नाम की वास्तविकता को समझ गए हैं तो हम सबका उत्तर क्या हो गया एक ठीक इसी प्रकार से मानव का एक सुख होता है उसको भी नागराजी समझ गए उसको मैं समझ गया हमारे साथ कई सारे मित्र समझ गए कई सारे परिवार के लोग समझ गए अब हम सब सुख एक हो गया है और उसी क्रम में आप लोग आए हो आपका भी सुख उतना हमको पता ही है खाली एक बार बातचीत होने वाली है थोड़ी दिल से दिल की बात होने वाली है आप कुछ खुलोगे कुछ हम खुलेंगे और धीरे धीरे बात होगी दो चार बार मिलने के बाद तो आपका भी सुखी हो जाने वाला है क्योंकि मेरे गर्दने से नहीं होने वाला एक्चुअली सुख इतना ही होता है अगर भूख लगी है तो खाना खाने से भूख मिटती है हाँ या ना इसमें देशी विदेशी का मामला है क्या अपना अपना कुछ मामला है क्या नहीं है खाना खाने से भूख मिटती है सबके लिए एक समान है लेकिन जैसे खाना में क्या खाना है कचरा खचरा कचा, कचा कचा चालू हो जाएगा ना क्योंकि अभी इतनी जागृति हमको नहीं हुई है हम खाली इतने जागृत हो पाए कि भूख लगने पे खाना चाहिए इसमें हम सब समान हो गए इतनी जागृति हमारी है खाने की वस्तु क्या है इसको अभी तक ठीक से नहीं पहचाने हैं इसीलिए खाने के बारे में जैसे बात चलेगी हमारे में बहुत सारा कचरा कचा कचा, कचा चालू हो जाता है तो जहाँ पर भी अनेकताएँ हैं जहाँ पर भी बहुत सारे विरोध हैं उसका मतलब है उसके मूल में कोई ना कोई गलती है कमी है गलती का मतलब कमी हाँ जी ऊपर से सर मेरा हाँ जी हाँ हाँ. रिलेटेड तो है हुँ. तो ही हम लोग सुखी हैं है हाँ. बट ये सबका एक सुख कैसे हो सकता है या कौन सा हो सकता है वही जीना क्यों का उत्तर आपका अपना होना है या नहीं होना है जैसे अभी जीना क्यों का उत्तर हम लगाते हैं बच्चों के लिए हम जी रहे हैं अब अभ, इसको हम मानते हैं कि हमारा है। यह हमारा सुख है ये हमारा सुख नहीं है यह हमारी पीड़ा है यदि आप अपनी जिंदगी बच्चों के लिए जी रही हो तो यह आपकी पीड़ा है ठीक आप बच्चे के साथ जी रही हो आप अपने अपने साथ ही जीती हो ठीक है ना तो यदि तो और डिटेल में जाएंगे तो आप सुखी होना चाहती हो जीना क्यों सुखी होने के लिए और सुख क्या है क्यों और कैसे का उत्तर मिल जाए तो क्यों और कैसे का उत्तर मिले और वो उत्तर कैसा हो ऐसा हो कहाँ से उत्तर आएगा तो अस्तित्व में कोई नियम है अस्तित्व में मानव है उसको ठीक ठीक समझे उसका कोई रोल है वो अगर हमको समझ में आता है एजुकेशन के माध्यम से और उससे हमारा एक लाइफ का पर्पज डिफाइन होता है है ना हम सब एक पर्पज़ के साथ खड़े होते हैं ठीक वो पर्पज़ मेरा भी और आपका भी बनता है लेकिन जब भी बनता है तो आपका अपना बनता है मेरा अपना बनता है और हम दोनों का मिल जाता है यही ब्यूटी है ये इसकी ब्यूटी होती है तो होता सबका अपना अपना लेकिन हमारा सबके लिए एक जैसा होता है अभी ऐसा नहीं है आप अपने बच्चे के लिए जी रहे हो पति अपने नौकरी के लिए जी रहा है फिर उसको लगता है पत्नी के लिए जी रहा है फिर एक समय बाद एक आदमी भगवान के लिए जी रहा है फिर एक, एक आदमी देश के लिए जी रहा है इस प्रकार से ये जो सेगमेंटेड है ये ये हमारे में एक दूसरे के पीड़ा का कारण बनता है है न तो आप अपनी जिंदगी को भरपूर एक समझ पाओ कि क्या जिंदगी है उसको हम अपने में खूबसूरती के साथ जीते हैं हम खुश होते हैं वो हमारा कनेक्शन का पिंडू बनता है दूसरा दूसरा भी सुखी होना चाहता है अभी हम क्या कर रहे हैं दूसरे के सुखी होने के लिए काम कर रहे हैं और अपना सुख का ठिकाना नहीं है तो यहाँ पर ये यह कहीं ना कहीं थोड़ा सा थोड़ी सी गलती हो रही है ठीक है ये बात हाँ जी जी भैया हाँ आपने एक बात बताई थी कि गलती सामने वाले की इग्नोर नहीं करनी है पचानी है है हाँ है जी जैसे नेचर में होता है, तो समझना है। उस, हाँ, उसे कि कि सामने वाले की गलती गलती गलती गलती कैसे पचाए हम्म वही आदमी करना नहीं चाहता है। गल्ती से गल्ती होती है। पच गई समझ में कमी के कारण गलती हुई उससे भी हुई मेरे से भी हो गई पच गई और ये शिक्षा व्यवस्था के अधूरेपन के कारण हुई पच गई शिक्षा व्यवस्था अधूरी क्योंकि परंपरा अधूरी पच गई ये संविधान बिलीव अर्थतंत्र ठीक नहीं है इसके कारण ये गड़ पड़े ये भी पच गई ये क्यों ऐसे है क्योंकि मानव का अध्ययन नहीं हुआ ये भी पच गई तो मानव का अध्ययन नहीं हुआ तो कब तक नहीं हुआ तो हो गया अब अब मानव का अध्ययन हो गया अब मानव का अध्ययन हो गया तो पच गई अब आप आ जाओ मानव का अध्ययन करने के लिए ये सब कहानी का पूरी कर देते हैं हाँ जी कहा तो इग्नोर कर रहे भाई ओ इग्नोर कहाँ कर रहे हैं हमको तो पता चल गया जैसे हम काम कर रहे हैं भाई हो रहा है ना जैसे मैं अभी कोई काम कर रहा हूं जीना क्यों मेरे लिए क्या उत्तर है परंपरा जो अधूरी है इसको पूरा करने के लिए मैं जीता हूं ये मेरा उत्तर है ठीक बात है ये भाई बता रहे हैं कि अभी मैंने पहले दिन ही कहा कि आपका एक देखने का तरीका है मेरा एक देखने का तरीका है आपके देखने के तरीके से आप दुखी होगी सुखी पहले तय करो पहले तय करो आपके देखने के तरीके से आप दुखी हो कि सुखी इसको तय करो दुखी हैं, मेरे पास एक देखने के तरीका है उससे देखो है ना तो उससे सुखी होते हैं सुखी होने का मतलब खाली इग्नोर नहीं कर रहे हैं सुखी होने का मतलब एक्चुअली हम काम कर रहे हैं यदि मेरे से कोई पूछे कि मानव चेतना विकास केंद्र क्या काम कर रहा है तो मैं मेरे जो काम कर रहा हूँ वो मानव चेतना विकास केंद्र काम कर रहा है हम क्या काम कर रहे हैं तो परंपरा कैसे पूरी हो जाए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए परमानेंटली उसके लिए हम काम कर रहे हैं तो हमारे लिए उत्तर क्या है जीना क्यों जीना कैसे का उत्तर सारे प्रॉब्लम के कारण में जाकर उसका निवारण कर रहे हैं इग्नोर नहीं कर रहे हैं अभी अपन क्या करते हैं वन टू वन ठीक करने की सोच रहे हैं है ना वन टू वन वो ठीक ही नहीं हो रहा है क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है आप इलाज कहीं और करोगे थोड़ी चलेगा तो परम्परा अधूरी है अगर ये निष्कर्ष हमारा पहुँच जाता है इस शिविर में तो जीना क्यों का उत्तर क्या होगा तो मुझे ये समझ में आ जाए कि क्या परंपरा होती है और कैसे ये ठीक हो सकती है उसका मुझे उत्तर मिल जाए समाधान हो जाए और मैं उसके लिए काम करता हूँ तो प्रॉब्लम को इग्नोर थोड़ी कर रहे हैं प्रॉब्लम को सही मायने में एड्रेस कर रहे हैं आज हम लोग यहाँ पे तीस परिवार जिस प्रकार से जी रहे हैं उसमें किसी की भी प्रॉब्लम इग्नोर नहीं की जा रही बल्कि हर दिन हर दिन उसकी ये जो समझ में कमी है इसको कैसे पूरा किया जाए ना कि उसकी प्रॉब्लम में रोया गया जाए लड़ा झगड़ा जाए कोई गलती किया उसमें लड़ने झगड़ने की बात नहीं है स्टेड ऑफ दैट वो कहाँ से आ रही है तो परंपराएं जिस बिलीफ से आ रही है जिस अर्थतंत्र से आ रही है जिस संविधान से आ रही है उसको ठीक करना आज इस मानव चेतना विकास केंद्र में यहाँ बैठो यहाँ का अपना एक संविधान है है ना यहाँ का एक अपना संविधान है यहाँ के अपने एक बिलीफ सिस्टम है यहाँ के अपने एक अर्थतंत्र है यहाँ का अपना एक शिक्षा का विधि है ये चारों के चारों विधि हमारी अपनी अल्टरनेट है और मजे की बात यह है कि सरकार इसका इसमें कोई विरोध नहीं है और सरकार इसको विरोध कर भी नहीं सकती सरकार का कोई विरोध नहीं करते हम और सरकार की हिम्मत नहीं कि हमारे में दखल दे सके क्योंकि अपने आप में पूर्ण है यदि कोई पूर्ण पे हम काम करेंगे दुनिया का कोई संविधान उसको उसको छेड़ नहीं सकता है कितने लोग यहाँ आके देखते रहते हैं आखिर इतने सारे लोग कैसे रह रहे क्या और रहे, कब लड़ाई करे तो हम घुसे यहाँ पे पुलिस वाले घूमते रहते हैं विधायक नेता घूमते रहते हैं कि कब इनका दंगा फसाद हो तो हम फिर आए बताए देखो तुम गलत कर रहे थे तो ये दिखता है कि यदि आप सही जी रहे हो उसमें किसी का गलत जीने वाले का कोई हस्तक्षेप होता नहीं है है ना अभी कल मंत्री जी है कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो दो बार मेरे को पहले भी फोन करके बता चुके आपको बता हैं आपको बताना जरूरी कि हम भी बड़े आदमी हैं है ना तो बता ये रहे कि वो तो दो बार पहले भी फोन करके पूछे कि भैया कुछ काम हो तो बताना एक बार तो मैंने बोला हाँ बताएंगे दूसरी बार जब उनने बोला कि तो मैंने ये कहा कि देखो मेरे को आपसे कोई काम नहीं आपको यदि कोई काम हो तो जरूर बताएं। मेरे को बल नहीं चाहिए धन नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए रूप नहीं चाहिए मेरे को आपसे नाम नहीं चाहिए तो हमको क्या काम है अगर तुम्हारी कोई जरूरत हो समझ की कमी लगे तो कल भी वो आके बोले कि चौबीस तारीख खत्म हो जाए भैया उसके बाद मैं जरूर आता हूँ और आने के बाद बैठ के समझता हूँ कि प्रदेश के लिए क्या कर सकते हैं हमने कहा बात ठीक है इसमें बात हो सकती है, है ना तो अब वो हेल्थ के मिनिस्टर हैं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा सकती कि है कि देखो हमारे यहाँ हेल्थ अभी यहाँ डॉक्टर ने एक चेकअप किया संयोग की बात और चेकअप करने के बाद ये निकल गया है कि यहाँ पर उस जो लाइफ लाइफ स्टाइल बॉन्ड डिसीजेज हैं वो यहाँ के लोगों में कम पाई जा रही है नहीं पाई जा रही है एक को भी ब्लड प्रेशर नहीं एक को भी डायबिटीज नहीं तो अब हेल्थ मिनिस्टर भी सोचेगी नहीं सोचे ये कैसा हो रहा है जबकि अभी लोग नए नए आए हैं जिनका ब्लड प्रेशर 200 था 220 था वो सबका धीरे धीरे ठंडा हो रहा है क्योंकि वो कहाँ से हो गया था वो किक पढ़ पढ़ के हो रहा था तो ये भी हमको समझ में आना चाहिए कि जितनी भी प्रॉब्लम है वो इससे हल हो रही है आपकी जितनी प्रॉब्लम होगी सब हल होती है इसको हम लोग आगे और विस्तार समझेंगे मुझे लगता है आप लोगों में क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही है लेकिन क्या करें खाना आपको बुला रहा है